पाएंगे और संजय रख पाएंगे इसलिए उद्देश्य से हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और आज हमारे पीछे में मेरा व्याख्यान शुरू करूं उसके पहले एक दो छोटी छोटी बातें भूमिका के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ इसको बंद कर दीजिए जरूरत नहीं इसकी जरुरत आप बहुत अच्छे ऐसी बात समझ पाएंगे सामान्य रूप ऐसी दो शब्द होते हैं जिनको हम अक्सर अपने व्यवहार में उपयोग करते हैं एक संस्कृति दूसरा सभ्यता हम जब ये संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं तो कई बार हमें खुद भी स्पष्ट नहीं होता है कि हम कहना क्या चाहते हैं संस्कृति और सभ्यता दोनों एक नहीं है अगर एक होते तो दो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। सभ्यता कुछ अलग चीज है संस्कृति कुछ अलग चीज है सभ्यता और संस्कृति का अंतर अगर हमें मालूम है तो भारत हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा और अगर सभ्यता संस्कृति का अंतर नहीं मालूम है तो भारत को समझने में तकलीफ होगी और भारत समझ में नहीं आता अगर मेरे साथ मंच पर मैं कोई ऐसी महिला का चित्र प्रस्तुत करूं, जिसकी साड़ी देखकर आप बता सकें कि ये महिला कहाँ की है तो आपको ये उदाहरण बहुत अच्छे से समझ में आएगा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि यहाँ पर कोई मराठी महिला खड़ी तो उसकी साड़ी का बांधने का जो स्टाइल है वो आप समझते हैं किस तरह का इसी मंच पर एक बांग्ला महिला है बंगाल की महिला है आप उसकी साड़ी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बांधने का तरीका क्या है इसी मंच पर कोई आसाम की महिला है उसकी साड़ी बांधने का स्टाइल आपको पता चल जाएगा कि ये आसाम की है इसी तरह से मान लीजिए पंजाबी महिला है कोई पंजाब की उसकी साड़ी का जो बांधने का तरीका है वो आपको बता देगा की ये पंजाब की है गुजरात की कोई महिला हो मतलब यह है मेरे कहने का कि भारत के किसी भी राज्य की महिला की साड़ी बांधने का तरीका देखकर आप बता सकते हैं कि ये किस राज्य की तो ये जो साड़ी बांधने का अलग अलग तरीका है पंजाब का एक तरीका है गुजरात का एक तरीका है महाराष्ट्र का एक तरीका है बंगाल का दूसरा है आसाम का तीसरा है साड़ी बांधने का जो तरीका है ये संस्कृति है और साड़ी जो है वो सब सभ्यता है साड़ी बांधने के जो अलग अलग तरीके हैं बंगाल का एक मैंने आपसे कहा महाराष्ट्र का एक आसाम का एक पंजाब का एक गुजरात का एक जो सभी में कॉमन है वो एक ही है वो सब सभ्यता है एक और उदाहरण देता हूं तो और जल्दी समझ में आएगा अगर यहां मंच पर कोई पुरुष खड़ा है और उसने मारवाड़ी पगड़ी बांधी हुई तो आप देख के बता देंगे कि ये मारवाड़ का है उसी के पड़ोस में एक और कोई भाई खड़ा है जिसने मेवाड़ी पगड़ी बांधी हुई है तो आप पगड़ी देखकर बता देंगे कि वो मेवाड़ का है इसी तरह से अगर कोई तीसरा भाई खड़ा हुआ है और मान लीजिए उसने काठियावाड़ी पगड़ी बांधी हुई है तुरंत आप देख के बता देंगे ये काठियावाड़ी है तो ये जो पगड़ी बांधने के अलग अलग तरीके है ये संस्कृति है पगड़ी जो है वो सभ्यता है है? तो सभ्यता जो होती है वो संस्कृति से थोड़ी ऊंची होती है ऐसा कह सकते हैं क्योंकि तो सभ्यता जो है वो संस्कृति को धारण करती है सभ्यता कॉमन है वो सभी में है संस्कृति स्थानीय है अलग अलग है इसको अगर हम परिभाषित करें तो ऐसे परिभाषा इसकी बनेगी सभ्यता एक जैसी होती है पूरे राष्ट्र की वो अंतर नहीं करते संस्कृति राष्ट्रों के अंदर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होती है एक और उदाहरण देता हूँ अगर यहां कुछ हम संगीत का कार्यक्रम आयोजित करें मारवाड़ी है या मेवाड़ी है लेकिन है राजस्थान थोड़े दिन के बाद वो धुन दे और आप कह रहे हैं ये तो आसमिया है क्योंकि बिहू की थाप इसमें फिर थोड़ी देर के बाद वो धुन बदल दे तो आप कहिए तो कन्नड़ है कर्नाटक का है तो ये जो अलग अलग गीत एक ही हो सकता है लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से उसकी धुनें बदल सकती है एक ही गीत हिंदुस्तान में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से गाया जा सकता है और एक उदाहरण देता हूँ समझने के समझ लिए अगर मान लीजिए यहां भोजन की व्यवस्था है थोड़ी देर के लिए कल्पना करें आपने पूरी खाई है या पराठा खाया है या रोटी खाई है या तंदूरी रोटी खाई है या वाली रोटी खाई है या हाथ की बनाई हुई रोटी खाई है ये सब रोटियों को खाते ही आप पहचान लेंगे कि ये किस क्षेत्र के आदमी से बनाई हुई है या मिठाई है मिठाई देखते ही खाते ही आप पहचान लेंगे कि ये तो लगता है जोधपुर वाले किसी ने बनाई है हो सकता है मिठाई में जलेबी हो तो वो आप कहेंगे यार तो ये तो जयपुर स्काई की जलेबी है कोई कहेगा ये जोधपुर वाली जलेबी है कोई कहेगा ये बीकानेरी है कोई कहेगा ये नागपुर वाली है तो ये जो बीकानेरी जोधपुरी नागपुरी ये तो सब संस्कृति हो गई और वो जो जलेबी है वो कॉमन वो सभ्यता है वो तो पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक जलेबी मिलती है पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक रोटी मिलती है रोटी बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं जवारी की रोटी यहां महाराष्ट्र में खाएंगे वो एक तरीके की है वही कर्नाटक में खाएंगे तो बिल्कुल दूसरे तरीके की तो भारत की सभ्यता तो एक है संस्कृतियां इस देश में क्षेत्र के हिसाब से रीजन के हिसाब से इलाके के हिसाब से विकसित हुई एक क्षेत्र की संस्कृति एक हो सकती है दूसरे क्षेत्र की दूसरी हो सकती है और एक उदाहरण दो मान लीजिए कोई राजस्थानी परिवार आप उसमें प्रवेश करते हैं तो कहेगा पधारो साउ स्वागत आपका तो वो स्वागत करते हुए जो दो शब्द बोलेगा वो शब्दों को तुरंत पहचान के आप कहेंगे यार ये तो राजस्थानी परिवार है ठीक है और आप जब जाएंगे तो फिर कुछ बोलेगा फिर से आना पधार जो फिर से आना ऐसा कुछ बोलेगा तो शब्दों के बोलने मात्र से अंदाजा लग जाता है कि ये परिवार राजस्थान का है कि किसी तरह से शब्दों मात्र से बोलने से पता चल जाएगा ये कन्नड़ परिवार है ये तेलुगू परिवार है ये तमिल परिवार है तो ये जो अलग अलग शब्दों का उच्चारण है ये संस्कृति है लेकिन अभिवादन जो है वो सभ्यता है वो कॉमन है सब अतिथि का स्वागत करना ये सभ्यता का हिस्सा है वो पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम एक ही है लेकिन स्वागत करने के तरीके जो है अलग अलग वो संस्कृति का हिस्सा है तीन चार उदाहरण दिए बात समझती है आपको तो हम बात करते हैं अब संस्कृति की और थोड़ी सी सभ्यता की क्योंकि सभ्यता की बात पहले करनी पड़ती है तब संस्कृति समझ में आती है सभ्यता जो है मैंने आपसे कहा एक होती है संस्कृति अपनी अपने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हो सकती है अब भारत की सभ्यता की बात करें जिसमें से भारत की संस्कृति निकली है अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचने की कोशिश करें कि सभ्यता पहले है या संस्कृति मुर्गी पहले है कि अंडा वही प्रश्न तो निश्चित रूप से उदाहरण अगर आपके समझ में आएगा तो आप कहेंगे सभ्यता पहले है संस्कृति उसके हिसाब से निक, निकलती है तो सभ्यता किसी भी समाज की या किसी भी देश की एक होती है और वो पहले होती है संस्कृति उसमें से निकलती चली जाती है ये है महत्व की बात तो भारत की सभ्यता एक है और भारत की संस्कृतियां स्थानीय स्तर पर अनेक है अनेकता में एकता ही जो बार बार आप सुनते हैं ना इसका मतलब यही है कि विभिन्न तरह की संस्कृतियों के बीच में सभ्यता एक ही, ही है अनेकता में एकता यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो यूनिटी वाला जो टर्म है वो सिविलाइजेशन है सभ्यता है और डायवर्सिटी जो है वो संस्कृति और एक उदाहरण देता हूं और आसान को समझने के लिए आप अगर हिन्दुस्तान के गांवों में जाएंगे गांव तो आप देखेंगे कि कोई किसान है वो हल चला रहा है हल अगर आप उसका ध्यान से देखने लगे तो हर क्षेत्र के हल अलग अलग तरीके से दिखाई देगा राजस्थान के किसान जो हल चलाते हैं वहां की मिट्टी में पानी बहुत कम है नमी बहुत कम है तो हल की बनावट एक खास तरह की है और वही आप केरल में चले जाएंगे तो वहां की मिट्टी में नमी बहुत ज्यादा है तो हल एक खास तरह की बनावट का है हल दोनों जगह है लेकिन बनावट उसकी अलग अलग है जहां पर मिट्टी में नर्मी ज्यादा होती है पानी ज्यादा होता है वहां का हल ज्यादा गहराई तक नीचे जाना चाहिए इसलिए हली का जो फल होता है वो लंबा होता है लेकिन जहाँ की मिट्टी में पानी बहुत कम होता है सूखी मिट्टी होती है वहां गहराई तक जाने की जरूरत नहीं होती इसलिए हल का फल छोटा होता है ये संस्कृति है लेकिन हल दोनों जो है कॉमन है वो सपने का इसी तरीके से मूंग की दाल एक कल्पना करें मूंग की दाल की बात करें मूंग की दाल सभ्यता है लेकिन मूंग की दाल से बनने वाले विभिन्न तरह के जो व्यंजन हैं वो सब सब कोई मूंग की दाल का हलवा बनाएगा कोई मूंग की दाल का लड्डू बनाएगा कोई मूंग की दाल को गर्म करके उबाल के ही खाएगा तो कोई मूंग की दाल को कचौरी में डालेगा तो कोई कुछ करेगा ये जो विभिन्न पद्धतियाँ हैं मूंग की दाल को खाने की ये सब संस्कृति निर्धारित करती है लेकिन मूंग की दाल अपने आप में सभ्यता है सभ्यता एक है संस्कृति अनेक हो सकती है इसी को भारत में कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी विभिन्न तरह की संस्कृतियों के बीच में एक ही सभ्यता यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है जो दुनिया में किसी देश में नहीं किसी भी देश में आप बोलेंगे जी क्यों आप यूरोप में चले जाइए यूरोप में लगभग लग छोटे बड़े कोई मिला के इस समय इक्यावन देश हो गए पहले तो 22 तेईस थे जब से ये सोवियत संघ टूट गया ना छोटे छोटे 27 टुकड़ों में तो वो सब अलग देश बन गए तो अब यूरोप में लगभग इक्यावन बावन देश हैं इन इक्यावन बावन देशों में उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम आप कहीं भी चले जाएंगे आपको संस्कृति कहीं भी अलग नहीं मिलेगी हमारे यहाँ ये जो बात मैंने कही सभ्यता तो एक मिलेगी संस्कृति अनेक मिलेगी भारत में यूरोप में नहीं यूरोप में उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम जाएंगे अगर एक ही में उदाहरण तो ड्रेस पहनने वाली ड्रेस जैसे मैंने भारत की महिला का उदाहरण दिया कि एक एक राज्य की महिलाएं माताएं या महिलाएं अलग अलग तरीके से साड़ियां पहनती हैं यूरोप में पूरे जगह आप चले जाएंगे स्कर्ट एक ही तरीके से पहनी जाएंगे चाहे वो फ्रांस की कोई महिला हो चाहे ब्रिटेन की हो चाहे स्वीडन की हो चाहे स्विट्जरलैंड की हो चाहे डेनमार्क की हो इसी तरह से पुरुषों में अगर आप देखेंगे तो सूट और टाई पूरे यूरोप में सभी देशों में एक ही तरीके से पहनी जाती है एक ही तरह का सूट होगा कोट होगा पेंट होगा एक ही तरह की टाई होगी बांधने के तरीके भी एक ही रूस में किसी आदमी को आप सूट पहने देखेंगे तो टाई बांधने की जो तरीके हैं गांठ लगाने के फ्रांस में देखेंगे वो भी बढ़े जर्मनी में चले जाएंगे तो वही मिलेगा ब्रिटेन में आ जाएंगे तो वही मिलेगा इन सब देशों की भाषाएं बिल्कुल अलग अलग हैं वस्त्र सभी के एक जैसे हैं अगर यूरोपियन व्यक्तियों को लाइन से खड़ा कर दिया जाए एक फ्रांसीसी हो एक जर्मन हो एक डच हो एक इटालियन हो एक स्वीडिश हो अगर वो बोले नहीं मुंह बंद करके रखें तो आप किसी को भी देखकर नहीं पहचान सकते कि ये कहां करें बिल्कुल एक जैसा शर्क होगी तो एक जैसी होगी पेंट होगी तो एक जैसी होगी काई होगी तो एक जैसी होगी सिर पर अगर हैट लगाएंगे तो भी वो लगभग एक जैसा ही होगा सब तरीके उनके एक जैसे मिलेंगे तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तो यूनिटी इन डायवर्सिटी की बात हम भारतीय संस्कृति में करते हैं सभ्यता में करते हैं ये यूरोप में नहीं की जाती तो क्योंकि वहां सब जगह एक ही अलग अलग कुछ भी एक बात एक और उदाहरण बचाऊगा वो बिल्कुल एक जैसा जैसे मैं आपको उदाहरण से बताऊं पाव रोटी मिलेगी आपको खाने के लिए डबल रोटी मिलेगी खाने के लिए तो पाव रोटी बनाने के लिए जो कच्चा माल है वो गेहूं का आटा है तो गेहूं का आटा तो कॉमन है लेकिन गेहूं के आटे से बनने वाली पाव रोटी भी कॉमन है पूरे यूरोप एक ही स्टाइल की एक ही पद्धति की उसमें आपको दूसरे तरह की कोई पाओ रोटी खाने को नहीं मिल सकती या और एक दो जो स्वीट डिश वो खाते हैं जिसको योगर्ट कहा जाता है यूरोप में नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट कहीं भी चले जाइए योगर्ट एक ही मिलेगा और उदाहरण दो आइसक्रीम जो उनकी स्वीट डिश में सबसे ऊपर है पूरे उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम यूरोप अमेरिका कनाडा कहीं भी चले जाइए आइसक्रीम एक ही तरह की होगी फ्लेवर थोड़े बदल सकते हैं फ्लेवर माने कहीं पे कुछ एक फ्लेवर मिलेगा कहीं पे दूसरा लेकिन आइसक्रीम बनाने का तरीका पूरे यूरोप में एक ही है आइसक्रीम में जो कॉमन चीज है वो है दूध वो सिविलाइजेशन है लेकिन आइसक्रीम बनाने के जो तरीके हैं वो कल्चर में आते हैं लेकिन वो सब एक ही जैसे है अलग कुछ भी नहीं तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की जाती है यूरोप में ये बात कोई नहीं करता यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्योंकि वहां यूनिटी है नहीं डायवर्सिटी है नहीं एक ही चीज है सभ्यता और संस्कृति वहां पर अलग अलग नहीं है जो कुछ सभ्यता में दिखाई देगा लगभग वैसा ही सब कुछ आपको संस्कृति में दिखाई देगा भारत ही एक देश है जहां पर तीर्थयात्रा में तो वहां के मंदिर देखते ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये मंदिर का डिजाइन गोपुरम होगा छत्रपम होगा मंडपम होगा तुरंत आपके ख्याल में आ जाएगा कि यार ये तो साउथ का मंदिर है दक्षिण का अगर मैं उसका नाम ना लू आपको कोई स्लाइड शो दिखाऊं कि ये एक मंदिर ये एक मंदिर ये एक मंदिर चार छह मंदिर देखते ही आप कहेंगे ये तो सब आपने जो भी दिखाया वो दक्षिण का ठीक है और उसी तरह से आप उत्तर के मंदिरों को देख तुरंत बता दें कि उत्तर का तो उत्तर का मंदिर और दक्षिण के मंदिर में आप देखेंगे डिजाइन में बहुत अंतर है जमीन आसमान का अंतर है तो ये जो अंतर है डिजाइन का ये संस्कृति है मंदिर जो है वो सभ्यता है क्योंकि तो मंदिर सब जगह कॉमन है चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो चाहे पूर्व हो या पश्चिम तो जो कुछ भी कॉमन होता है समाज में में वो सभ्यता खाते में जाता है और जो कुछ भिन्न होता है वो सब संस्कृति के खाते में जाता है ये दोनों खाते भारत में अलग चलते हैं लेकिन बड़ा खाता है वो सभ्यता का है क्योंकि वो सब में कॉमन है अब आप शंकर जी की बात करें आप भी तो शंकर जी की पूजा करते हैं महेश की पूजा आपने की दर्शन वाले भी करते हैं लेकिन आप शंकर जी को जिस तरीके से बिठाएंगे नहलाएंगे धुलाएंगे या उनकी पूजा करेंगे मंत्रोच्चार करेंगे वो दर्शन से बिल्कुल नहीं होता वो शंकर जी को जिस तरह से पूर्व मालाएं चढ़ाएंगे उनकी पूजा करेंगे मंत्रोच्चार करेंगे वो बिल्कुल नहीं होगा शंकर जी सभ्यता है और शंकर जी की पूजा करने की पद्धति वो है वो संस्कृति तो हमारे भारत में जो कुछ भी कॉमन हो जाता है वो सभ्यता के अंगों में चला जाता है और जो भिन्न रहता है वो संस्कृति के अंगों में आ जाता है मूल विषय ये है जो आज हम समझे अब हम बात करें कि भारत की सभ्यता कुछ एक है हर एक सभ्यता की अपनी कुछ मान्यताएं होती है। कोई भी सभ्यता जब दुनिया में है जिन पर कोई बहस नहीं होती संस्कृति के जो बिंदु और मापदंड है बहस उन पर होती है। तो भारत की सभ्यता के कुछ निश्चित मापदंड हैं कुछ बिंदु हैं उन पर कभी भी कोई बहस नहीं होती और बहस होगी तो बेकार की होगी मूर्खता की होगी उसमें से निकलेगा कुछ बहस जो होती है वो तो संस्कृतियों के बिंदुओं पर तो होती है अब मैं फिर से आता हूं वापस उदाहरण पे मूंग की दाल पे कोई बहस नहीं हो सकती हमने आपस में लेकिन मूंग की दाल से आप खिचड़ी बनाना चाहते हैं मैं लड्डू बनाना चाहता हूँ कोई बर्फी बनाना चाहता है कोई हलवा बनाना चाहता है उस पर बहस हो सकती है कि इसमें इतनी मूंग की दाल लगेगी तो कहेगा नहीं, नहीं इतनी नहीं लगेगी इससे कुछ कम लगेगी इसमें मिठाई कुछ ज्यादा लगेगी आपको अगर नहीं खबर मूंग की दाल बहस का बिंदु नहीं है नह मूंग की दाल से बनने वाली जितनी डिशेज हैं वो बहस का बिंदु हो सकते हैं। तो संस्कृति के जो तो बिंदु होते हैं उन पर बहस हुआ करती है सभ्यता में कभी भी बहस नहीं होती और जो समाज अपनी सभ्यताओं पर बहस नहीं किया करता वही दुनिया में सबसे आगे दिखाई देता है और जो समाज अपनी सभ्यताओं पर बहस करने लगे या अपनी सभ्यता पर ग्रंथ पर मानने लगे क्वेश्चन मार्ग तो वो बहुत नीचे दिख है तो भारत सभ्यता के स्तर पर गिरा हुआ देश है आज की तारीख में न कि संस्कृति के स्तर पर गिरा हम जो कहते हैं ना भारत की संस्कृति में गिरावट आ रही है गिरावट संस्कृति में गिरावट कभी भी नहीं आती क्योंकि संस्कृति तो, तो पद्धतियों में से निकलती है गिरावट सभ्यता के स्तर पर आती है और वो गिरावट यही होती है कि हमने कुछ मान्यता जो मानी अपनी सभ्यता के लिए उसमें हमने कोई कम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया या बहस करनी शुरू कर दी या उस पर दूसरों की ओपिनियन जिनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है उनकी सुझाव को मुख्य मानकर अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया जो गिरावट माह से शुरू होती मैं एक उदाहरण हूं आपको दुनिया में भारत के लोग सबसे ज्यादा बहस करते हैं अपनी सभ्यता में जो नहीं करनी चाहिए बहस होनी चाहिए संस्कृति सभ्यता पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि सभ्यता के बिंदु बिल्कुल स्थिर हैं आज भी हजार साल पहले भी दस हजार साल पहले एक करोड़ साल पहले दस करोड़ साल पहले या तब से जब से भारत का अगर भगवान श्री राम की हम कल्पना करें या श्री कृष्ण की कल्पना करें तो नहीं बदलते सभ्यता हमेशा स्थिर होती है इसलिए उस पर बहस नहीं जैसे मैं एक कल्पना चाहिए आपको एक बिंदु दिखाता हूँ उदाहरण से बात जल्दी समझ में आती इसलिए उदाहरण से कहा हम भारतवासियों के मन में अपनी सभ्यता का जो सबसे स्थिर बिंदु है वो क्या है जो कभी नहीं बताई आज भी है आज से दस हजार साल पहले भी था लाख साल पहले भी था एक करोड़ साल पहले भी था या भगवान श्री राम कभी हुए हों साढ़े करोड़ साल पहले तो उस समय भी था या कृष्ण कभी भी था ऐसा कोई बिंदु आपके ध्यान में आता है कोई एक बिंदु हमारी सभ्यता का जो करोड़ों साल से एक ही तरह से चला आ रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं कुछ ध्यान दें आप जी मंदिर श्रद्धा बिंदु श्रद्धा एक बिंदु है अंतर एक बिंदु है जो बलनता नहीं है करोड़ों साल से है तो श्रद्धा ये मंदिर जो है ना श्रद्धा से भी है मंदिर मैंने आपसे कहा वो तो संस्कृति है मंदिर बदलता है श्रद्धा नहीं बदलती हम मानते हैं कि ये देवता है हमारा अब कोई कहेगा यार ये तो पत्थर का टुकड़ा है तो उसकी श्रद्धा है हमारी श्रद्धा है किसी के लिए वो पत्थर का टुकड़ा हो सकता है लेकिन हमारे लिए वो देवता से भी ज्यादा है तो ये जो श्रद्धा है वो सभ्यता का मंदिर है मंदिर संस्कृति का मंदिर बदल सकता है आज एक इस टाइप स्टाइल का हो सकता आज आपके पास बहुत पैसा है तो सोने का मंदिर बना लेंगे कल को पैसा कम हो जाएगा तो कंक्रीट का बनाएंगे सीमेंट का बनाएंगे मंदिर बदल जाएगा लेकिन श्रद्धा जिससे आपने मंदिर बनाया वो करोड़ों साल ऐसे के ऐसे रहने वाली है तो एक बिंदु निकला श्रद्धा ये सभ्यता का बिंदु है इस पर बहस नहीं होती श्रद्धा है तो है अब जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई हमारी श्रद्धा है कि भगवान राम यहां पैदा हुए अब इस पर बहस नहीं हो सकती अदालत ये कहे सुप्रीम कोर्ट कहे कहेंगे यहां से 10 किलोमीटर दूर पैदा हुए थे ये अयोध्या उस समय की अयोध्या नहीं है ऐसे तक चलते हैं ना ये अयोध्या उस समय की नहीं है ये कोई पांच साल बाद की है या पुरानी अयोध्या तो डूब चुकी है ये कोई नहीं ये बहस नहीं होती हमारा मन कहता है कि जी भगवान राम का जन्म स्थान ये है तो वो खत्म हो गया अब उस पर बहस नहीं होती मंदिर पर बहस हो सकती है मंदिर छोटा कर लो बड़ा कर लो कम कर लो ज्यादा कर लो सोने से कर लो चांदी से कर लो हीरे जवारा जल लो या ऐसे ही बना लो लकड़ी का बना लो जो जैसा करना है मंदिर पर हिस्सा हिंदू है लेकिन भगवान राम का जन्म स्थान वो श्रद्धा का प्रश्न बात समझती है हमने मान लिया कि भगवान महावीर यहां पैदा हुए थे यही उनका गांव है अब हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड हो ऐसा कोई और बिंदु ख्याल में आता है आपको तो दूसरा कोई जो बदलेता नहीं करोड़ों साल ऐसे कोई भी बड़ों का सम्मान और 21वीं शताब्दी में जब भोल कलयुग है तब भी बड़ों का सम्मान वैसे ही चला आ रहा है हम इससे भटकते हैं तो चिल्लाना शुरू करते हैं यार हमारी सभ्यता बिगड़ गई है जब हम बड़ों का सम्मान न करें तो हम चिल्लाना शुरू करते हैं कि सभ्यता बिगड़ गई लेकिन बड़ों का सम्मान ये एक स्थापना बिंदु है भारतीय सभ्यता का जो करोड़ों साल पहले लिखा करोड़ों साल आगे भी दो बिंदु हो गए बड़ों का सम्मान एक श्रद्धा तीसरा उन ध्यान में आ इस डाउट है राजनीति जो है ना, वो संस्कृति का हिस्सा संस्कृति के खाते विश्वास में विश्वास हाँ विश्वास विश्वास और श्रद्धा बहुत नजदीक के हैं ना, इसलिए हम कहें तो श्रद्धा और विश्वास बहुत नजदीक के दोनों शब्द हैं ज्यादा अंतर नहीं विश्वास बदलता है जो फर्म है फर्म हमने जैसे कहा ना हमारे विश्वास है तो भगवान का ही पत्थर है आप कभी कभी गाँव में जाते हैं ना कई बार गाँव वाले कहते तुमको मानो मैं पांडव सात दिन मेरे गांव में आके रहे अब आप उसको तो बहस नहीं कर सकते अब आप ये कहना शुरू करें सबूत दिखाओ पांडव तुम्हारे गाँव में सात दिन रहे वो कहीं ले जाएगा पत्थर पर कोई बड़ा सा पैर दिखाएगा देखो ये भीम का पैर अगर हम उसकी कार्बन डेटिंग करें तो निकल भी सकता नहीं तो निकल सकता लेकिन उसमें बहस नहीं होती हर ठीक है भाई ये भीम का पैर है मैं पूरे देश में प्रवास करता हूं तो अक्सर गांव में लोग कहते हैं तुमको मालूम है कृष्ण जी और रुक्मनी को लेकर आएगा तो हमारे गांव में रुकेंगे एक रात पहला पड़ाव उनका यही हुआ था तो मैं मानूंगा तुम वहां रुके उस पर बहस नहीं की जा सकती क्योंकि वो मान्यता है विश्वास है ये विश्वास जो है ना बड़ी चीज होती है इसी पर से सारी दुनिया बना करती है तो हमारी जो तो सभ्यता के स्थापन बिंदु हैं, वो श्रद्धा हो गया विश्वास हो गया बड़ों का सम्मान हो गया चौथा कोई बिंदु ध्यान आता है। आपके मन में से नीति है इंसानियत ठीक है, है। जीव दया, प्रेम करुणा दया अहिंसा ये सब सभ्यता के स्थापन बिंदु है जो बदलते हैं अहिंसा आज भी है राम जी के जमाने में थी प्रेम दया करुणा आज भी है महावीर जी के जमाने में भी तो दया प्रेम करुणा अहिंसा अस्थ्य अपरिग्रह धर्म ये जो सारे शब्द है ना ये सभ्यता के स्थापन बिंदु हुआ और सबसे आखिर में मैं आता हूं मैंने इन, इन स्थापन बिंदुओं को बहुत दिन अभ्यास किया अलग अलग तरीके से और मैंने ये जानने की कोशिश की कि इनमें सबसे पहला स्थापन बिंदु क्या है सबसे पहला जो सबसे पहले आया सभ्यता के साथ सबसे पहला स्थापन बिंदु जिसमें से ये सब विकसित होते चले गए तो वो मुझे बहुत दिन सोचने विचार में, बहस करने के बाद मेरे अपने गुरु से श्री धर्मपाल जी उनसे बहुत दिन बहस करने के बाद जो स्थापन बिंदु सबसे पहला है भारतीय सभ्यता जहां से दुनिया में बिल्कुल अलग दिखाई देती है वो है पुनर्जन्म रीबर्थ री, री पुनर्जन्म वो दुनिया में कहीं नहीं पुनर्जन्म एक ऐसा स्थापन बिंदु है जो भारतीय सभ्यता में ही है और कहीं नहीं बहुत सारे स्थापन बिंदु ऐसे हैं जो हमारी सभ्यता में हैं और दूसरी सभ्यता में भी है जैसे श्रद्धा हमारे यहां भी है हम मानते हैं कि ये तो राम जी का जन्म स्थान है तो इस्लाम वाले कहते हैं कि जो ये जो जेरूसलम है इसमें तो हमारे पैगम्बर मोहम्मद पैदा हुए थे और ये हमें चाहिए ये हमारा ही स्थान है इसलिए फिलिस्तीन और इसराइल दोनों लड़ हैं और पचास साल से लड़ गए लोग कहते हैं कि हमारे जो जो हुआ यहीं तो पैदा हुए थे यहूदी धर्म के जो आदि संस्थापक माने वो यहीं हुए थे वो कहते हैं जी पैगंबर मोहम्मद ये हुए थे कोई कहता है हिंसा मसीद ही यहीं हुए थे तीनों धर्म वाले नेता का जो नीव है वो पुनर्जन्म और अगर आप इसको ध्यान से देखना शुरू करें तो जिस सभ्यता में से पुनर्जन्म निकलेगा वहां अहिंसा धर्म अस्त्र परिग्रह ये सब निकलेगा क्योंकि तो आपको एक जन्म तो है नहीं जन्म आपका बार बार है तो अगर बार बार जन्म लेना है और बार बार जीवन बिताना है तो जीवन चलाने के लिए बहुत कुछ आपको लगेगा पानी चाहिए हवा चाहिए वृक्ष चाहिए ये चाहिए इसलिए सब लोगों को ये सिखाना ही पड़ेगा कि भाई पढ़ लें उतना ही लो बाकी आने के लिए छोड़ दो तो पुनर्जन्म अगर आप मानते हैं तो अपरिग्रह मानना ही पड़ेगा अगर आप पुनर्जन्म नहीं मानते हैं तो अपरिग्रह छोड़ सकते ये नहीं हो सकता कि आप पुनर्जन्म को माने और अपरिग्रह को ना माने आप कहेंगे मैं तो नहीं मानता अपरिग्रह को मैं तो परिग्रह परिग्रह की बात करूंगा तो फिर पुनर्जन्म ध्वस्त होने वाला है तो पुनर्जन्म हमारी सभ्यता का मूल बिंदु है प्रस्थान बिंदु है और ये सबसे ज्यादा दुनिया में विचार चिंतन के बाद विकसित हुआ भारत में पुनर्जन्म का सद्धां और ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है मैंने आपसे कहा ना सभ्यता के स्थापन जिनमें उन पर तो बहस नहीं होती तो ये हमारे खून में ऐसे घुसा हुआ है हम इस पर बहस नहीं करते करते हैं सबसे कम बहस इसी पर तो होती है मानते हैं कि पुनः दोनों लोग रात दिन लगे रहते और उसका उदाहरण देखना हो तो हर शहर में उपलब्ध है मैं अगर ये वस्त्र छोड़कर भगवान पहन और मोक्ष की बात करना शुरू कर दो तो इसी नागपुर में मेरा व्याख्यान करने के लिए जगह नहीं मिलेगा दस लाख लोग बीस लाख लोग पचास लाख लोग आए तो क्योंकि वो उनके चिंतन में सबसे उच्चतम स्तर पर हैं तो जो भी उनको पुनर्जन्म की बात करेगा मोक्ष की बात करेगा इस दुनिया से पढ़ दुनिया में बेहतर जिंदगी देने की बात करेगा वहां सबसे ज्यादा लोग जाएंगे ही आप चाहे कितना रोकने की कोशिश तक प्रधानमंत्री की सभा करनी पड़े तो सौ रूपये लेके बुलाना पड़े और लंच और डिनर पैकेज देना पड़े लेकिन अगर कोई पुनर्जन्म का पार्लो का जीवन सुधारने वाला आ जाए तो बिना आप किसी को सूचना दिए बस एक पोस्टर लगा तो लाखों लोग अपने यहां पर अपना खर्चा करेंगे गाड़ी में डीजल डालेंगे समय बर्बाद करेंगे लीट खराब करेंगे और आएंगे क्यों तो पुनर्जन्म हमारी मान्यता में सबसे गहराई तक घुसा हुआ है क्योंकि तो वो नीव है उसी पर हम खड़े हुए तो पुनर्जन्म भारतीय सभ्यता का सर्वोच्च शिखर कहिए या सर्वोत्तम स्थापन बिंदु कहिए जो कहना इस पुनर्जन्म से भारतीय सभ्यता दूसरों की सभ्यता से अलग है आप चाहे तो इस्लाम की सारी किताबें पढ़ लीजिए कुरान पढ़ लीजिए हदीस पढ़ लीजिए जो कुछ पढ़ना कहीं भी पुनर्जन्म नहीं आप ईसाइल की सब किताबें पढ़ लीजिए ओल्ड टेस्टामेंट पढ़िए न्यू टेस्टामेंट पढ़िए जयकारते को पढ़िए लेगलिंग को पढ़िए फ्लैटों को पढ़िए अरस्तु को पढ़िए किसी को भी पढ़िए पुनर्जन्म करें यहूदी धर्म की जितनी भी किताबें हैं सबसे मुख्य है जेंदावस्था उसको पढ़िए कहीं भी पुनर्जन्म नहीं है लेकिन भारत में कोई भी किताब ऐसी नहीं मिलेगी धर्म की जिसमें पुनर्जन्म न हो एक किताब आप भूम के दिखा दीजिए भारतीयता में शास्त्र के रूप में जिसमें पुनर्जन्म नहा पुनर्जन्म हर जगह मिलेगा क्योंकि वो स्थापन बिंदु है तो यहाँ से हमारी सभ्यता का स्थापन बिंदु कह हुआ कि हम दुनिया में मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है अब इस पर आप कहोगे इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है ये मूर्ख का ही ये जो हम कहते हैं ना सबसे पवित्र है वो और इसको पूछ लीजिए इस्लाम वाले को तुम्हारा कौन सा दिन पवित्र है शुक्रवार तीन धर्म है माने तीन सभ्यताएं हैं एक ईसाइत की है एक यहूदी है और एक इस्लामिक सभ्यता है तीनों के तीन अलग अलग पवित्र दिन है एक का एक का शनिवार एक का रविवार और आपको मालूम है ये तीनों सभ्यताएं एक ही गांव में से पैदा हुई हैं एक ही गांव है दुनिया में जिसका नाम है शरम वहीं से सरयत निकली है वहीं से यहूदी निकला और वहीं से इस्लाम निकला एक ही गांव में से निकली तीन सभ्यताएं, लेकिन तीनों एक ही दिन को पवित्र नहीं मानते। गए समझ में आए एक कहेगा शुक्रवार पवित्र एक कहेगा शनिवार एक का। और ये शुक्रवार शनिवार रविवार का झगड़ा इतना जबरदस्त है की पिछले ढाई साल करोड़ों लोग मर गए इसमें करोड़ो युद्ध हुए सिर्फ इसी को तय करने के लिए कि कौन सा दिन को तुम नहीं मानते रविवार पवित्र काट दो मार है, इनको मार रहा है ये नहीं मानते शुक्रवार पवित्र इनको मार रहा है ये नहीं मानते शनिवार पवित्र इनको मार डाले करोड़ों लोगों को पिछले ढाई की नजर था की बात नहीं करता मैं तो पिछले पचास साल की बात कर रहा हूं पिछले पचास साल से हम देख रहे हैं ये झगड़ा जबरदस्त चाहिए शुक्रवार और रविवार या शनिवार वो फिलिस्तीन का झगड़ा है अरबों और इसी इसराइलियों में ये झगड़ा तो दिन के ही पवित्रता को तय करने का झगड़ा है पचास साल से हल नहीं हुआ अगले पचास साल में होगा या तो सौ साल के नहीं होगा क्यों पुनर्स्थापना का बिंदु नहीं है कोई मजबूत उनके पास इसलिए झगड़े तय नहीं हो पाते हमारे यहां सभी झगड़े आसानी से तय हो जाते हैं क्योंकि तो पुनर्स्थापना का मजबूत दिल्ली कोई भी बड़े से बड़ा झगड़ा हुआ अरे यार क्या लेना देना अगला जन्म लेना है कि नहीं है छो इसको नहीं का इसको लगा के इस फंसे हो कह देते कि नहीं जब गांव में बड़े से बड़े झगड़े निपटते नहीं है तो ये एक आधार बिंदु लाके बड़े से बड़े झगड़े खत्म कर दिए जाते क्या दुश्मनी पालना अगला जन्म तुम्हें भी लेना मुझे भी लेना तो ये दुश्मनी कितने दिन रखना खत्म करो तो बात वही खत्म हो जाती है तो सभ्यताओं में स्थापना बिंदु मजबूत होता है वहां दृष्टि दूसरी होती है मैं समझाना चाहता हूँ जिजन अलग और जिन सभ्यताओं में स्थापना बिंदु नहीं होते हैं वहां विजन नहीं ये जो मैंने आपसे कहा कि हम आपस में खराब से खराब झगड़े निपटा सकते हैं पुनर्जन्म के नाम पर ये हमारा विजन है दृष्टि है और यूरोप और अमेरिका वाले किसी भी बड़े से बड़े झगड़े को निपटा नहीं सकते ये उनका विजन है उनकी दृष्टि है क्योंकि तो स्थापना बिंदु उनके पास कोई ताकतवर नहीं है तो अब बात आती है और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि एक सभ्यता होती है उसके कुछ स्थापना बिन्तु हम जब कहते हैं न पुनर्जन्म है तो पुनर्जन्म हो सकता है हो सकता है मनुष्य का मिले हो सकता है कायदल भैंस बकरी का मिले हो सकता है चीटी भी हो जाए हो सकता है हाथी भी हो जाए क्योंकि हमने देखा है कि जो भी चराचर जगत में योनिया है मनुष्य को छोड़कर मनुष्यतर योनिया उनकी संख्या चौरासी लाख है इनमें से किसी में भी हम जा सकते हैं कर्म के फल के सिद्धांत के अनुसार ये तय होगा यही है ना अच्छा कर्म करेंगे तो गारंटी है अगले साल माने अगले जन्म की जो नहीं किया तो गारंटी नहीं है गारंटी ये है कि कुछ खराब जन्म मिल जाएगा खींची हो गए मक्खी हो गए मच्छर हो गए मकोड़े हो गए सांप हो गए कीड़े हो गए है ना वो कभी कभी गाली देते ना अगला जन्म सांप का मिलेगा गाँव में सुना है जब बहुत गुस्सा आ जाए किसी को तो अगला जन्म तुझे सांप का मिले बिच्छू का मिले इस तरह से लोग गालियां दे देते हैं एक दूसरे सुनते हैं ना मैं भी सुनता हूं बचपन से इस तरह से सुनता हूं तो ये जो सांप बन जाना बिच्छू बन जाना ये दृष्टि है विजन है अब इस विजन में परफेक्शन जितना होगा सभ्यता होती है ऊंची होती तो हमने ये विजन बनाया कि पुनर्जन्म है वो सभ्यता का स्थापन बिंदु है उसका विजन ये है कि अगला जन्म हमें लेना है चौरासी लाख योनियां हैं इसमें से किसी भी योनी को तो जन्म मिले तो भाई खराब काम मत करो गलत काम मत करो अधर्म की स्थापना मत करो अधर्म के साथ मत चलो नहीं तो अगला जन्म हो सकता है सांप का मिल जाए जो आप सिर्फ का ही काम करें दोस्तों तो ये एक तरह की दृष्टि है इसी को जीवन दृष्टि कहते हैं विजन ऑफ द लाइफ हम देखते कैसे हैं दुनिया को तो हम दुनिया को ऐसे देखते हैं कि हम मनुष्य हैं मनुष्यों की हमारी अपनी एक सभ्यता है जिसको भारतीय सभ्यता कहते हैं उसकी स्थापना बिंदु है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और हमारी स्थापना है कि पुनर्जन्म चौरासी लाख यूनियों में होता है तो ये चौरासी लाख योनिया हैं, चीटी की एक योनि है मक्खी की है मच्छर की है, हाथी की है खरगोश की जो भी हमें दिखाई देता है जीव जगत में वो सब की योनियों में हमारा जन्म हो सकता है तो जितनी भी योनिया हैं, वो सभी के साथ सह अस्तित्व में है क्योंकि पुनर्जन्म तो, पुनर तो होने वाला है ना कर्म के हिसाब से किसी को मक्खी का किसी को मनुष्य का तो मनुष्य भी चाहिए और मक्खी भी चाहिए चाहिए कि नहीं नहीं तो जिनको मक्खी का होने वाला है और आपने मक्खी की योनि ही खत्म कर दी तो वो क्या करेंगे बेचारे अगले जन्म में कुछ तो बने गई ना मक्खी ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि इस जन्म में कुछ मक्खियां तो है ही ना तमाम तरह का डीडीटी, एल्टोसल्फान गला ध्यान गला ध्यान स्प्रे करते, करते करते करके भी मक्खियां हैं ना मच्छर है ना इतना मॉस्किटो क्वाइल जलाते, जलाते जलाते जलाते जलाते मच्छर भी है ना ऐसा नहीं है कि मच्छर हमेशा के लिए खत्म हो गए हो या मक्खियां बिल्कुल मर गई हों और हमारी सरकारें जगह जगह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले कुत्तों की नसबंदी करना है क्योंकि कुत्ते हैं ना करना ही नहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं कि कुत्तों की संख्या मत बढ़ने दो तो इनकी नसबंदी कराओ जबरदस्ती कराओ फिर भी कुत्ते हैं इतने बड़े बड़े कतलखाने इस देश में चल है। 25, 26, है। है। रहे हैं जिनकी संख्या 35 छत्तीस हजार है साढ़े चार करोड़ जानवरों को हर साल को काट रहे हैं फिर भी जानवर है ना तो ये हमारी जीवन दृष्टि है जीवन दृष्टि ये है कि कहीं भी कोई भी कभी भी, कभी भी पूरा खत्म नहीं होता ये बात है जीवन दृष्टि कहीं भी कभी भी कोई भी, भी पूरा खत्म नहीं होता और एक उदाहरण से समझा दो जंगल की आपने वहां कहानियां सुनी है जंगल को देखा भी होगा जंगल में आप सब जानते हैं सबसे ताकतवर शेर है या बब्बर शेर है तो बब्बर शेर अकेला है क्या उसके साथ चीते भी हैं हिरन भी, है, भी है, हैं, खरगोश भी हैं कि नहीं इतना ताकतवर बब्बर शेर जिसको आपने खुला छोड़ रखा है जंगल में करोड़ों साल से फिर चीते हैं लकड़ हैं खरगोश है। माने बब्बर शेर सबको मार के नहीं खा पाता मानी कुछ तो रह ही जाते हैं ये जीवन दृष्टि है और इस जीवन दृष्टि को हमने पता है किस सिद्धांत में बांधा है हमने ये सिद्धांत में बांधा है कि प्रकृति संतुलन करती है प्रकृति हरेक का संतुलन करती है शेर है तो शेर के साथ चीता भी है चीता है तो उसके साथ हिरण भी है हिरण है तो उसके साथ खरगोश भी है खरगोश है तो उसके साथ सांप भी है अजगर भी होगा करक भी होगा वेसल्स तो सब होंगे कोई किसी को खत्म नहीं कर पाता ये भारत की जीवन दृष्टि गंभीर तो नहीं हो होगा ज्यादा विषय अच्छा अब थोड़ा आगे बढ़ते हमारी अपनी एक जीवन दृष्टि है हमारी अपनी एक सभ्यता है सभ्यता का एक स्थापन बिंदु है उसमें से हमारी जीवन दृष्टि है और जीवन दृष्टि है जब हमने ये मान लिया कि प्रकृति सबका संतुलन रखती है मक्खी भी चाहिए मच्छर भी चाहिए क्योंकि तो अगला जन्म को लेना ही है ना मक्खी मच्छर का तो हमने इस फिलोसफी को बांधने के लिए एक तत्व तो दे दिया या हमारे किसी महान व्यक्ति ने दे दिया जियो और जी लेदो क्योंकि तो संतुलन तो रख लेंगे ना अगले जन्म ठीक रहती ये बांधता है पूरा जियो और जी दो ये एक एक्सप्लेनेशन हमारी पूरी सिविलाइजेशन की कहानी कह देता है जीव और जीने तो सभ्यता का बिंदु नहीं है जीव और जीने तो हमारी जीवन दृष्टि है सभ्यता का बिंदु तो पुनर्जन्म है जो महादेव स्वामी भी मानते हैं और गौतम बुद्ध तो भी मानते हैं जो आज से ढाई सवा सौने तीन हजार साल पहले वो भी मानते हैं पुनर्जन्म हम भी मानते हैं तो जीवन दृष्टि हमारी ये है जीव और जीने दो प्रकृति में जो कुछ है उसके संतुलन से अपनी दुनिया चलाओ ऐसा मत करो कि कोई एक चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए आप भी खत्म हो जाओगे यहां तक आकर अब बात में थोड़ी टाइम डाइवर्ट करता हमारी अपनी सभ्यता हमारी अपनी जीवन दृष्टि हमारी अपनी स्थापना अब जरा यूरोप की बात करें जब हम विदेशी संस्कृति और विदेशी सभ्यता की बात करते हैं तो उसका मतलब सीधा सा यूरोप है अमेरिका यूरोप का ही हिस्सा है ये आप सभी जानते हैं मानते हैं कि नहीं अमेरिका यूरोप का एक्सटेंशन है अमेरिका अपने आप में कोई सिविलाइजेशन नहीं और अमेरिका यूरोप का सबसे नया देश है ढाई सौ साल पुराना ज्यादा से यूरोप के सबसे पुराने देशों में से एक है यूनान जिसकी उम्र कम से कम एक साढ़े तीन, तीन हजार साल यूनान ग्रीस ग्रीस साढ़े चार हजार साल पुराना है अमेरिका मात्र ढाई सौ साल तो अमेरिका कोई नई सभ्यता नहीं है यूरोप की सभ्यता का ही एक तरह से रूपांतरण है एक्सटेंशन तो जब भी मैं बात करूंगा यूरोप तो आप ध्यान रखना इसमें अमेरिका भी शामिल है कभी भी मैं नाम लूं या न तो अब हम बात करते हैं विदेशी सभ्यता विदेशी सभ्यता क्या है उनकी स्थापना बिंदु क्या है सीधे से विदेशी सभ्यता माने यूरोप की सभ्यता का स्थापना बिंदु है पुनर्जन्म नहीं होता मानते ही नहीं होते आप अगर ओल्ड टेस्टावेंट पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है किसी भी मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता वो कभी कभी कहते हैं ईसा का हो सकता है मनुष्य का नहीं हमारे यहां क्या कहते हैं सभी का पुनर्जन्म होता है मनुष्य हो या ईश्वर उनके यहां क्या है पुनर्जन्म सिर्फ ईश्वर का हो सकता है होता है नहीं हो सकता है इसलिए वो बोलते हैं कि ईसा को सूली पर लटका दिया थोड़े दिन के बाद वो फिर जीवित हो गए और अपने शिष्यों को उन्होंने ये कहा ये कहा ये कहा उसी को उन्होंने 10 कमांडमेंट्स के रूप में अपने धर्म का आधार बना दिया यही है ना पूरी कहानी उनकी तो उनके यहाँ पुनर्जन्म नहीं है हमारे यहाँ पुनर्जन्म है चूंकि हम पुनर्जन्म की बात करते हैं इसलिए प्रकृति को संतुलन रखना ही पड़ेगा क्योंकि अगला जन्म लेना और वो जन्म की बात ही भी नहीं करते तो उनको क्या लेना देना प्रकृति के संकुलन से प्रकृति रहे या जाए बाढ़ में रहे या चूल्हे में जाए आग लग जाए न लगे उनको क्या फर्क पड़ता है इसलिए उनके जितने भी धर्मशास्त्र हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रकृति का भोग करो खत्म हो जाए तो हो जाए उसकी चिंता करने की बात है अब वो चिंता कर रहे हैं धर्म के आधार पर नहीं पर्यावरण के आधार पर गर्मी बढ़ गई है आइस भी ढल रही है पानी बढ़ जाएगा एक मीटर पानी अगर समुद्र में बढ़ा तो यूरोप के 23 देश डूब जाएंगे 50 लाख से ज्यादा यूरोप की आबादी डूब जाएगी ये चिंता उनको धर्म के आधार पर नहीं हो रही है। ये चिंता उनको पर्यावरण के आधार पर हो रही है क्योंकि तो दृष्टि उनकी वैसी तो उनकी दृष्टि में चूंकि स्थापना नहीं पुनर्जन्म की इसलिए दृष्टि ऐसी संकुचित आपके हैं या जो नाम देना होते हैं कि वो सिर्फ अपने लिए जिए अगला जन्म तो है नहीं जो करना है इसी जन्म में करो पाप करो पुण्य करो भोग करो भोग करो ज्यादा भोग करो कम करो जो करना है वो यही जन्म है ना अगला तो कुछ जन्म है ही नहीं तो इसलिए उनके यहाँ जो भी कुछ करना है इसी जन्म में करना है और ये जन्म तो सौ साल का ही है तो हर काम उनको जल्दी करना है हर काम जल्दी करना क्योंकि सौ साल गई जी ज्यादा से ज्यादा सवा सौ साल एवरेज एज उनकी सौ साल मानते हैं सत्तर अस्सी से सौ तो सब कुछ करना होगा तो जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी क्योंकि सौ ही बरस में सब कुछ करना है हम क्या करेंगे जी हमको तो ये जन्म है अगला जन्म है फिर और अगला जन्म है तो क्या जल्दी जल्दी करना है हरू सावकाश सब काम हम धीरे धीरे करें क्या जल्दी पड़ेंगे कहते हैं क्यों जल्दी हम तो बोलेंगे जल्दी का काम शैतान का और वो बोलते हैं जल्दी का काम इंटेलिजेंट का यूरोप में बिल्कुल उल्टा जो, तो हाँ जो जितनी जल्दी करेगा वो उतना इंटेलिजेंट और हमारे यहां जो जितनी जल्दी करेगा वो उतना मूल मैं ही अपने जीवन में बहुत बार देखता हूँ गांव के लोगों के बीच में जाता हूं साधारण लोग इससे सवाल करते हैं कि राजी भाई आप इतनी लड़कों क्यों करते हैं आज ये गांव कल वो गाँव आराम से टिक के बैठो ना तो मैं उनको कहता हूं यार सात लाख बत्तीस हजार गांव हैं ठीक करना है उनका यही जन्म अगले जन्म में कर लेना तो मुझे लगता है कि सच लोग वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है मुझे यूरोपियन सभ्यता के लक्षण दिखाई देते हैं वो बिल्कुल खड़े भारतीय उनको भी शुरू करना चाहता हूं जब आपकी जीवन दृष्टि ऐसी है तो आपकी जरूरतें भी वैसी ही होंगी होंगी नहीं जब आपकी जीवन दृष्टि जल्दी वाली है और प्रकृति में तो कुछ है नहीं जो है हमारे भोग के लिए खत्म होती है हो जाए नहीं होती है नहीं हो जाए तो हमारी जरूरतें दूसरी तरह की होंगी ठीक है और जरूरतें हमारी अलग तरह की होंगी तो जरूरतों में से निकलने वाली तकनीकी भी अलग तरह की होगी टेक्नोलॉजी जिसको आपके उनकी जरूरतें अलग तरह की हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी भी अलग तरह की होगी आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो होती है वो जरूरत आधारित होती है कभी भी टेक्नोलॉजी जो होती है वो जरूरत आधारित है तो हमारी जरूरतें धीमे धीमे धीमे धीमे वाली हैं, उनकी जरूरतें बहुत फास्ट फास्ट फास्ट वाली हैं, क्योंकि तो दूसरा जन्म है ने, पुनर्जन्म है ने, तो उन्होंने हवाई जहाज बनाया रॉकेट बनाया सुपरसोनिक बना रहे, और उससे आगे जाएंगे अभी कहते हैं जी जितने स्पीड से जाता है वायु में ये साउंड का स्पीड है हम उससे भी ज्यादा स्पीड के हवाई जहाज खेंगे कॉमकॉर्ड बनाया 1200 किलोमीटर घंटे की रफ्तार वाला और अभी भी वो शांत नहीं है वो कहते हैं अभी 1500 किलोमीटर वाला हो 2000 किलोमीटर वाला हो तो वो उसी तरफ जाएंगे और उसको कहेंगे हम विकास कर रहे हैं हमारा क्या है हमारी तो जरूरत ही दूसरी है हड़ू हड़ू या सावकाश जा शावकाश तो हलू हड़ू चला सावकाश चला। यही होगा ना जब खाना धीरे धीरे खाएंगे तो चलना भी धीरे धीरे और धीरे धीरे चलना है तो हम गरीबाड़ी गरी ही गरी बनाएंगे हम क्यों सुपर स्टोनिक में जाएंगे अब बैलगाड़ी और सुपरसोनिक दोनों का एक ही है पहिया व्हील तो व्हील से हम बैलगाड़ी बनाएंगे और व्हील से वो सुपर जेट बनाएंगे अगर आपकी जीवन दृष्टि भारत की है तो जरूरतें भारत की होनी चाहिए अगर आपका स्थापना बिंदु भारत का है तो जरूरत भारत होनी चाहिए तब तो आपकी गाड़ी सीमेंट ही से चलेगी प्रकृति के साथ संतुलन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे लेकिन अगर आपकी जरूरतें आपने यूरोपीय बना लिया और जीवन दृष्टि भारत की रही सभ्यता का स्थापन बिंदु भारत का रहा तो यहीं से खिचड़ी बनेगी घोटाला हो जाएगा गड़बड़छाला वही आज इस देश में तो सभ्यता का स्थापन बिंदु हमने बदला है वो अभी भी वैसे का वैसे जीवन दृष्टि हमने बदली नहीं वो वैसी की वैसी है लेकिन जरूरतें बदल गई हमारी और वो बदली हुई जरूरतों को भारतीय जीवन दृष्टि और सभ्यता में हम एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसी के सारे दुष्परिणाम है गरीबी बेरोजगारी भूखमरी, मारामारी हिंसा परिवार का टूटना संस्कृति का गिरते चले जाना जो आपके शब्दों में मैं अगर कहूँ तो या सभ्यता का गिरते चले जाना ये सब उसी का गड़बड़ा है जैसे अब हम ठीक कर तरह से कहें क्या आजकल हम बहुत परेशान करते हैं भारत में बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो मुझे अक्सर शिकायत करते हैं क्या राज्य में संस्कृति आई मैं पूछ रहा हूँ तो कहते देखो लड़कियां सड़क पर कैसे कपड़े पहनते कहती हैं ये सारे बुजुर्गों के मुंह से मैं सुनता फिर कहते क्या देखो पिंडों में फंसे रहते हैं फिल्म देखते तो समस्या ये क्या है वो जो बुजुर्ग हैं जो ये कह रहे हैं उनकी दृष्टि भारत की है स्थापना बिंदु भारत का है जरूरतें भी भारत की हैं लेकिन उन्हीं के परिवार में एक पीढ़ी पैदा हुई है जिसकी दृष्टि तो भारत है स्थापना बिंदु भी, भी भारत का है जरूरतें यूरोप की हो हमारे ही देश में एक पीढ़ी जवान हुई है जिसको सब कुछ जल्दी जल्दी जल्दी चाहिए चाहिए तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए तुरंत दस करो, सौ करोड़ पांच सौ करोड़ हजार करोड़ दो हजार को बीस हजार को एक लाख करोड़ डेढ़ लाख करोड़ चिंता जल नहीं छूटा जब ये धूमिल हो गया जगह हो गया तो उसी में हम मारा मारी में लग गए अब इस मारा मारी के अपने तर्क हैं और कुतर्क क्योंकि तो यूरोप में जब ये सब चलता है कि आपको जीवन एक ही है तो उस जीवन के एक ही होने के कारण सब कुछ जो आपको जल्दी करना है तो शरीर तो आपका लिमिटेड एनर्जी का सोर्स है अनलिमिटेड तो नहीं लेकिन आप उसमें अनलिमिटेड काम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि सौ साल में सब कुछ आपको तो कर लेना है भोग लेना है अचीव कर लेना है तो उसमें से पैदा होता है स्ट्रेस तनाव क्योंकि वो होने वाला है अगर किसी मशीन की क्षमता है दस घंटे काम करे आप उसे चौबीस घंटे काम लोगे तो क्या होगा मशीन किसे भी के नहीं स्ट्रेस आएगा कि नहीं उसको फ्रिक्शन पड़ेगा कि नहीं मशीन में वैसे ही शरीर तो हमारी जरूरतें यूरोप की हो गई लेकिन बाकी सब भारत का है तो मन में पैदा हो रहा है स्ट्रेस मन में भी और शरीर में और उस स्ट्रेस के सबसे बड़े दुष्परिणाम के रूप में है वो बीमारियां जिनका कभी हमने हिंदुस्तान के शास्त्रों में जिक्र भी नहीं सुना कि ये भी कोई बीमारी होती है चरक शुश्रुत और बाघ ये तीन महान लोगों के ग्रंथ में पिछले छह सात साल से पढ़ रहा हूँ किसी के भी ग्रंथ में हार्ट की जानकारी नहीं है और अगर है तो एक छोटे से रेफरेंस के रूप में है मानो शायद उनके जमाने में हार्ट अटैक होता ही नहीं होगा और आज हिंदुस्तान में चरब शुश्रुद्ध बाघ आ जाएं, तो उनको सब कुलेक्ट करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा यार हमने तो जो लिख दिया वो गड़बड़ है अभी हार्ट अटैक हमारी प्राइम डिसीज है चरक शश्रुत बाघ के जितने भी ग्रंथ है उसमें डायबिटीज का जो जिक्र है वो रेफरेंस के रूप में है रेफरेंस समझते कहीं कोने में पड़ा हुआ लेकिन आज के जीवन में डायबिटीज सबसे प्रमुख है जीवन का हिस्सा केंद्र रू रू कैंसर जो उनकी किताबों में कहीं रेफरेंस के रूप में हल्का फुल्का है आज हमारी जिंदगी का सबसे मुख्य हिस्सा है कैंसर तो ये कहां से आया ये वहां से आया कि जरूरतें हमारी विदेशी हो गई बाकी खाते हम देशी रहे तो शरीर इसमें एडजस्ट कर नहीं तो उसका यह कुछ पता और थोड़ा सा आगे कर हर एक सभ्यता जिसकी अपनी एक स्थापना बिंदु है स्पष्ट सभी दुनिया में अलग उस सभ्यता का अपना वातावरण भी है पर्यावरण भी है वो भी स्पष्ट है वो दूसरों से मेल नहीं खाएगा जैसे भारत भारत का अपना वातावरण अपना पर्यावरण यूरोप से कभी भी मेल नहीं खाएगा यूरोप का अपना पर्यावरण अपना वातावरण क्योंकि सभ्यता अलग है तो सब कुछ अलग होता है क्योंकि सभ्यता शायद दूर तक अगर मैं आपसे बात करूंगा तो वातावरण और पर्यावरण में से ही निकलती है अगर और माइक्रो लेवल पर जाएंगे तो वहां ये निकलेगा तो भारत का वातावरण पर्यावरण भिन्न होगा यूरोप का अलग होगा क्योंकि तो दोनों की सभ्यता लगे जीवन दृष्टि अलग है तो है अलग है आप देख लो भारत का वातावरण है समशीपोष्ण समीतोषणों को टेम्परेचर वेरिएशन में अगर मैं कहूँ तो पंद्रह सोलह डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर पैंतालीस डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारा टेम्परेचर रेंज है फिफ्टी टू फोर्टी तो कितना 30 डिग्री का यह है ना टेम्परेचर से अब यूरोप में चलो यूरोप का जो टेम्परेचर रेंज है वो माइनस फोर्टी से प्लस फोर्टी है 80 डिग्री का अंतर है कितना बड़ा रेंज है यूरोप में कुछ टिपिकल देश है जैसे ग्रीनलैंड वहां नॉर्मल टेम्परेचर माइनस फोर्टी डिग्री होता है चालीस डिग्री शून्य के नीचे और इसी यूरोप का आखिरी हिस्सा है जो अफ्रीका से जुड़ा हुआ है फ्रांस का कुछ हिस्सा जर्मनी का वहां मैक्सिमम टेंपरेचर चालीस डिग्री होता है तो ये उनका रेंज है हमारा पन्द्रह से पैतालीस उनका माइनस चालीस से प्लस चालीस हंड्रेड एट्टी का अंतर अगर डिग्री वाइज देखें प्लस फोर्टी और हमारे यहाँ इतना अंतर नहीं तो जिस देश में अंतर टेंपरेचर का बहुत कम है वहां के लोगों की जीवन शैली और जिस देश में टेंपरेचर का अंतर बहुत ज्यादा है वहां के लोगों की जीवन शैली अंतर को होगा अब अगर हम उस अंतर को ध्यान में नहीं रखें और उनकी अंधाधुंध नकल करने में करता है तो उनके यहाँ उसी तरह की जीवन दृष्टि है उसी तरह की जीवन शैली है उसी तरह की जरूरत है शायद उनको एयर कंडीशन होना बहुत जरूरी ही होगा बहुत तो जरूरी है शायद हमको उतना जरूरी नहीं भी होगा क्योंकि तो टेंपरेचर डिफरेंस इतना नहीं है। शायद हमको एलोपैथी की दवाओं की बहुत जरूरत होगी जो इतने टेंपरेचर वेरियेट करें और फिर भी सुरक्षित रहें शायद हमको उतनी जरूरत नहीं भी होगी शायद उनका खान पान एक तरह का होगा हमारा दूसरे तरह का होगा और सबसे बड़ी बात कि जहां माइनस डिग्री टेम्परेचर हो और छह आठ महीने लगातार चले वहां जरा सोचो सूर्य का प्रकाश होगा क्या अगर सूर्य का प्रकाश होता तो माइनस फोर्टी डिग्री टेंपरेचर क्यों होता तो इसका मान्य वहां सूर्य का प्रकाश नहीं होगा अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो कुछ खास तरह के वायरस और वैक्टीरिया वहां होंगे जो भारत में नहीं होंगे क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश होगा और कुछ खास तरह के वायरस और वैक्टीरिया जो वहां होंगे और भारत में नहीं होंगे तो कुछ खास तरह के वायरस और बैक्टीरिया के लिए जो दवाएं वहां बनाई जाएंगी शायद हमको उसकी जरूरत नहीं होगी ऐसे तो होगा और जब टेम्परेचर वेरिएशन इतना ज्यादा है तो खाने पीने की भी कुछ खास तरह की चीजें जो उनके यहाँ होती वो हमारे यहाँ नहीं होंगी ऐसे चलेगा ना सबका सब में अंतर आता जाएगा और जहां तापमान नहीं है सूरज की धूप नहीं है वहां की खेती भी कुछ हमारे जैसी नहीं होगी या तो खेती होगी ही नहीं या तो साल में कभी एक आध महीने हो गई तो हो गई बाकी दिन होगी ही नहीं तो क्योंकि खेती अच्छी हो उसके लिए सूर्य का तापमान चाहिए है ही नहीं सूर्य का तापमान साल में आठ महीने दो मही गई तो खेती भी अच्छी नहीं होगी खेती अच्छी नहीं होगी तो खेती मिट्टी भी अच्छी नहीं होगी मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो उसको तोड़ने में भी मुश्किल आएगी तो शायद मिट्टी को तोड़ने के लिए उन्हें सौ हॉस्पावर का ट्रैक्टर लगेगा भारत को शायद नहीं लगेगा बात समझ रही अंतर में आपके दिमाग में दिखाना चाहता उनका जीवन उनकी जीवन शैली उनकी जरूरतें वो सब उनके जैसी होंगी हमारे जैसी नहीं हो सकती हमारा जीवन हमारी जीवन शैली हमारी जरूरतें हमारे जैसी होंगी उनके जैसी नहीं हो सकती अब अगर हम ये करने की कोशिश करें कि हमारी जरूरतें, हमारी जीवन शैली उनके जैसी करें तो क्या होगा कोई घोटाला हो ना तो आप उनके जैसे हो पाएंगे ना अपने रह पाएंगे बीच में लटक जाएंगे खिचड़ी बनकर तो बीच में लटक जाएंगे वैसे ही हम सब बीच में लटके हुए लोग हैं रोज की जिंदगी में देखो रोज की जिंदगी में हम देखें कि हमारा टेंपरेचर वेरिएशन है 15 डिग्री से 45 डिग्री और हम में से हिंदुस्तान में कुछ लाख तो है ही जो सूट पहनते हैं टाई लगाते हैं पीती सूट पहनते हैं और टाई इतनी टाइट बांधते हैं कि गर्दन भी नहीं है ये थ्री पी सूट और टाई वो टेंपरेचर जोन की ड्रेस है जहाँ माइनस फोर्टी है यहाँ प्लस फोर्टी है क्या जरूरत है फिर भी हमारे यहाँ कुछ भारतवासी हैं जो इस तरीके से ड्रेस करते है और बड़े शांत से फक्र से आते बैठते है मुझे मन में हंसी आती है की इससे बड़ा मूर्ख को वो सुपर मूर्ख तब होते हैं जब शादी वाले दिन वो ड्रेस पहनते और शादी भी जून के महीने में हो तो सुपीरियरिटी में मूर्खता। था भयंकर मई जून की गर्मी अभी चल रही है शादियां हो रही है जूठे लागा घोड़े पर बैठे हैं त्री तीस और चालीस प्रकार <laughs> जो हमारे टेम्परेचर जो उनको सूच नहीं करता इसी तरह से भारत का जो टेम्परेचर जोड़ है उसी में खास तरह का खान पान होगा होगा कि उनका खास तरह का होगा तो हमारे खास तरह के खान पान में हमने अपनी चीजें जो तो हजारों साल से विकसित करके नहीं है और उन्होंने कुछ दो सौ साल तक विकसित करके लाई है दोनों में अवसर होगा लेकिन हम अपना खान पान छोड़कर अगर उनका खाना शुरू करेंगे तो फिर जैसे बहुत कम टेम्परेचर जोन में जमा रहते हैं तो जो भी चीज खानी पड़ेगी वो फर्मेंटेड हो तभी आप खा पाए उनके लिए फर्मेंटेड होना ही सबसे आवश्यक है फर्मेंटेड को अगर आप सघन भाषा में कहें तो सराटे खाना ही आवश्यक है गेहूं का आटा उससे वो पाव रोटी बनाएंगे तो सीधे नहीं बनाएंगे पहले उसको सड़ेंगे तीन दिन चार दिन पांच दिन परमेंटेड होगा फिर उसके बाद उससे पाव रोटी बनाएंगे फिर खाएंगे शायद वो उसको सूट करें हम तो नहीं खा सकते एक दिन भी परमेंटेड किया हुआ क्योंकि तो हमारा टेंपरेचर वेरिएशन नहीं होगा अब अगर हम भारत में रहते हुए पावरोटी और डबल रोटी खाएंगे जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनी है तो उसमें घोटाला होने नहीं आया है जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं। आप पावर रोटी डबल रोटी खाएंगे तो ये आपको डाइजेस्ट नहीं होगी तो बड़ी आंत में सड़कें फंस जाएगी यूरोपियन लोगों को वही डाइजेस्ट होती है उनकी बड़ी आंत में सड़कें और फंसते नहीं बैठती प्रोडक्ट देखिए लेकिन टेम्परेचर जो अलग अलग होने के कारण हमारे यहाँ असर उसका अलग है उनके यहाँ असर बिल्कुल अलग है आप अगर चाय कॉफी पीने लगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा लेकिन यूरोपियन लोग वही चाय कॉफी पिए तो उनके लिए वो औषधि का काम करेगी अगर आप गर्म चीजें खाने लगें ज्यादा तीखी मिर्ची और तबी हुई चीजें खाने लगें तो वो आपका पित्त बिगाड़ देंगे लेकिन यूरोपियन लोगों के लिए शायद वो पित्त सुधार दें तो आप देखिए हमारा तो जो टेंपरेचर जोन है वो एक खास तरह का यूरोप का टेंपरेचर जो दूसरे खास तरह का तो हमारा खान पान अलग होगा रहन सहन अलग होगा आचार व्यवहार अलग होगा इसी को हम कहेंगे संस्कृति अब मैं संस्कृति की डेफिनेशन करना चाहता हूँ इतनी बड़ी भूमिका देने के बाद संस्कृति की अगर वो डेफिनेशन देनी हो तो चार आधार पे पहला आधार आपका आहार है आहार, दूसरा आधार आपका आचार आचार या व्यवहार जो आप उसको कहेंगे तीसरा आधार आपकी औषधियां जो आपको जीवन में काम आए या तो औषधियों को आहार का हिस्सा बना लो तो आहार अगर औषधियों का हिस्सा हो तो तीन ही आधार हैं आहार आचार और विचार आप एक खास तरह के वाले हैं तो आपका विचार कैसा होगा मैंने पूरी लेकर उदाह सारी दुनिया है चौरासी लाख योनिया है चौरासी लाख जीव जंतु हैं हमारा भी जन्म किसी दूसरी योनी में हो सकता है तो सबसे बड़ी जोर करो दोस्ती रखो पता नहीं कब इसकी जरूरत आपको पड़ जाए तो जियो और जी जीने तो ये हमारा विचार है और उस विचार के आधार पर आचार करेंगे फूल मत तोड़ो पत्ती मत तोड़ो ये व्यस्त मत करो वो व्यस्त मत करो तो हम ये जो अपने आचार को गढ़ेंगे इनको हम करेंगे संस्कार ये मत करो ये मत करो ऐसा मत करो ऐसा मत करो ऐसा मत करो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये करना है ये नहीं करना ये सब कुछ चला जाएगा संस्कार <क्य enact Representatives> तो आप सुनते हैं ना बार बार भारतीय संस्कृति संस्कार प्रधान तो है क्योंकि संस्कृति का मूल तत्व तो जो आचार है वो तो करने न करने से का तो आपका मूल तत्व अगर आचार है तो करना न करना तो आपकी जिंदगी का हिस्सा है तो संस्कार तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है बिना उसके तो हम चल नहीं पाएंगे और अगर चलने की कोशिश करेंगे तो इसमें टूट जाएगा। तो भारतीय संस्कृति उसके तीन मूल आधार आहार आचार और विचार विचार क्या जियो ऑल जी ने तो ये विचार अपरिग्रह हमारे संस्कार आधारित विचार अहिंसा संस्कार आधारित ऊंचा अशौच संस्कार आधारित ऊंचा यह सब उसमें चलता चलता है इसी में से फिर आपकी जीवन और दुनिया बनती चली मैं पता नहीं कितना स्पष्ट कर पा रहा हूं ये विषय सच में बहुत जटिल होता है सभ्यता और संस्कृति आपको आगे बढ़ना समझ में आ रहा मजा आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है सोच लीजिए मजा आ रहा है और कुछ ऐसा लग रहा है कि नया सुन रहे हैं आज तक आपने शायद बहुत लोगों के मुंह से सभ्यता संस्कृति शब्द सुने हो लेकिन उनका अंतर ना पता हो संस्कार क्या होते हैं वो बहुत बार सुने हो लेकिन उनका आधार क्या होता है ये पता नहीं तो संस्कृति हमारी तीन तत्वों में विभाजित हो जाएगी आचार विचार और आहार अब अगर हम आचार विचार और आहार अपने हिसाब से करेंगे माने सभ्यता को ध्यान में रखते हुए तब तो हम अपने जीवन को सुरक्षित निरोगी और समाज उपयोगी और बाकी सब चीजें खरीदे में रहें अब हम इसमें देखना ये शुरू करें कि हमारी जिंदगी की संस्कृति या जो भारत की संस्कृति है इसके जो तीन मुख्य तत्व हैं या आहार है इसमें कहाँ कहाँ हमारा गड़बड़ घोटाला हुआ है कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है फिर वो कैसे ठीक हो सकता है तब ये आज की पूरी परिचर्चा का कोई सार्थक परिणाम निकले? आप देखें आहार में कुछ परिवर्तन लगता आपको हुआ है जोन के हिसाब से भारत का उद्योग हुआ है हुआ है विचार में लगता हुआ और आचार में हुआ तीनों ही जगह हुआ लेकिन कितना परसेंट हुआ है ऐसा कुछ अंदाजा लगा सकते कितना परसेंट परिवर्तन आपका है आहार में मैं ये कहूं दस परसेंट की जगह पचास परसेंट हो गया लैसा लगता है आपको सब सबको पचास परसेंट परिवर्तन हो गया आहार में नहीं हुआ कितना ट्वेंटी ट्वेंटी 15 से परसेंट तो शुरू करें और 20 तक मान लें या 25 चलो ठीक एक एक साधारण वेरिएशन मान के चलें कि 15 से 25 परसेंट ज्यादा से ज्यादा तीस परिवर्तन हुआ इसका मतलब क्या है मैं ये इसलिए आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अगर ये 15 से 30 परसेंट का परिवर्तन हम ठीक कर लें तो हम भारतीयता में आ जाएंगे इस दृष्टि से ठीक है पचीस प्रश्न चलो ठीक है और एक दूसरे प्रश्न में बात करता हूं हमारे आचार में कितना परिवर्तन है ट्वेंटी फिफ्टी फिफ्टी प्लस चलो फिफ्टी प्लस मान लें कि आचार में परिवर्तन और आखिरी विचार में क्या परिवर्तन है एक ही फर्श है मान लो वो भी फिफ्टी प्लस एक ही कहना थोड़ा वो चला जाएगा डिबेट में 50 प्लस में तो 50 प्लस का परिवर्तन विचार में है 50 प्लस का परिवर्तन आचार में है और 15 से 25 परसेंट आहार में है इसका मतलब ये हुआ कि आहार में हमारे अभी भी सबसे कम परिवर्तन आया है हुआ ना। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का अभी भी, भी बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय आहार ही ग्रहण कर है इसका मतलब यह हुआ कि भारत की आबादी का करीब करीब 25 प्रतिशत हिस्सा विदेशी आहार ग्रहण करता है अब विदेशी आहार क्या है वो आप सब जानते हैं पिज़्ज़ा है बर्गर है हॉट डॉग है कोल्ड डॉग है पेप्सी कोला है कोका कोला है सॉफ्ट ड्रिंक है हार्ड ड्रिंक्स है फियर है वाइन है ये सब है। उनके आहार में आ गया है पच्चीस से तीस अब ये आहार आपकी जिंदगी को कैसे बदलेगा ये जरा हम देख लें कि हमारी जिंदगी बनाई है भगवान ने और उसके अंदर के जेनेटिक मटेरियल दिया है जिसको आप जीवन सूत्र कहते हैं गो सूत्र कहते हैं तकनीकी भाषा में इसको डीएनए और आरएनए कहते हैं ये उस टेंपरेचर जोन के लिए बनी है जो 15 से 45 परसेंट वाला है ठीक है तो 15 से 45 परसेंट का टेंपरेचर वेरिएशन वाले एरिया में रहने वाला जो शरीर है वो खास तरह का होगा वो तो कैसा होगा न ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा यही होगा इसलिए भारतीय जलवायु को समशीपोष्ण कहते हैं ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडी तो जलवायु जैसी है वो गर्म करे और या तो इसको बहुत ठंडा करे तो समस्या पैदा होती तो अब आप ध्यान रखिए आज से कि आपकी जीवन शरीर में आपका आहार ऐसा होना चाहिए जो आपके शरीर को ना तो बहुत ज्यादा गर्म कर दे ना बहुत ज्यादा ठंडा अब इसको नाम ले बहुत गर्म हो जाए आप खुद बता सकते हैं सबसे ज्यादा चाय कॉफी से भी पहले बियर वाइन बिस्किट शराब जिसको आप एक शब्द में हैं शराब ये पहला आहार है जो आपके शरीर को जरूरत से ज्यादा गर्म कर देता है और शरीर में जरूरत से ज्यादा गर्मी आने के कारण ही मनुष्य वो सब करता है जो सामान्य स्थिति में उससे करने की अपेक्षा नहीं की थी। ठीक है तो आपके शरीर को बहुत ज्यादा गर्म करे ऐसी शराब अगर है तो ये प्रकृति के अनुकूल नहीं है और जो आपकी प्रकृति के अनुकूल नहीं है वो आपकी संस्कृति के भी अनुकूल नहीं है क्योंकि आपकी प्रकृति के संस्कार ही संस्कृति को निर्धारित करेंगे तो आपकी संस्कृति के अनुकूल नहीं तो निश्चित रूप से हमें यह तय करना चाहिए कि शराब हमारी प्रकृति और संस्कृति के अनुकूल नहीं है बताती है और ये गर्म कैसे करता मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए एक साधारण स्वस्थ व्यक्ति को जैसे ही आप शराब के हैं कोई भी शराब कोई भी इमीडिएट उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए इमीडिएट और आयुर्वेद की भाषा में कहूं एलोवेदी की भाषा में मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए आयुर्वेद की भाषा में मैं कहूं तो तुरंत उसका पित्त बढ़ना शुरू हो जाए सिर्फ तुम्हारे आग लगना शुरू होती है शरीर अब आपका शरीर तो समशीतोष में है ध्यान रखिए, ना ज्यादा गर्म न लगे जब आग लगेगी अंदर से शरीर में तो शरीर की सारी प्रतिरक्षा प्रणाली इस आग को शांत करने में लगेगी और तब तक, तक लगेगी जब तक ये आग शांत नहीं होगी तो प्रतिरक्षण प्रणाली को काम करने के लिए रक्त तो ऊंधन के रूप में चाहिए तो आपका रक्त तो शरीर का सारे अंगों से भाग कर वहां आएगा जहाँ आपकी आग को शांत करने का काम चलेगा का, माने पेट की तरफ सारा रक्त आ गया और अगर आपने शराब पी ली और पेट की तरफ आपका सारा रक्त आ गया इसका माने रक्त जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं होगा ब्रेन को चाहिए वहाँ नहीं है हार्ट को चाहिए वहाँ नहीं है किडनी को चाहिए वहाँ नहीं है लीवर को चाहिए वहाँ नहीं है वो सब आ गया पेट और ये रहेगा दो घंटे तीन घंटे चार घंटे पांच घंटे तो दो से पांच घंटे तक आपके शरीर के बाकी ऑर्गन रक्त की कमी से तड़पेंगे और उनमें डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे इसलिए शराब पीने वालों के अंदर के सारे अंग खराब होते हैं वो इस कारण से आप देखेगा बहुत ज्यादा शराब पीने वालों के अंदर के अंदर सब गले जाते हैं सड़ जाते हैं किडनी खराब हो गई लीवर डैमेज हो गया टेनप्रिया काम नहीं कर रहा है हार्ट बराबर काम नहीं कर रहा ये काम नहीं कर रहा वो और इसलिए उनको मृत्यु की दर सबसे ज्यादा है या उनको तकलीफ की दर सबसे ज्यादा है इसलिए भारत की प्रकृति और संस्कृति में शराब का स्थान नहीं है फिर आप कहेंगे जी सोमस को तो था सोमरस और शराब में बहुत बड़ा अंतर है उसको आप समझ लीजिए अंतर क्या है सोमरस और शराब दोनों का अंतर उतना ही है इसको ध्यान से कहिए मैं सुन लूंगा सोमरस और शराब का अंतर उतना ही है जितना डालडा और गाय के घी का है डालडा और गाय के घी का अंतर आप समझ सकते हैं इतना ही अंतर सोमरस और शराब में सोमरस जो है आयुर्वेद का एक औषधीय रूप है आयुर्वेद में एक औषधीय रूप है जो आपके शरीर के शांत पित्त को बढ़ाने का काम करता है माने भूख ज्यादा ठीक से लगे इसके लिए सोप्रस पान किया जाता है भारत में शराब और सोप्रस में जमीन आसमान का अंतर है शराब क्या करती है कि जो पित्त आपका पहले से शांत है उसको भड़का देती एक एक है एक सुलगना होता है एक भगना होता है दोनों शब्द आप समझ पाएंगे आग कहीं धीरे धीरे सुलग रही है तो खतरे की संभावना बहुत कम है और भड़क के लग गई है तो आज पड़ोस की बिल्डिंगें गई जाएंगी तो शराब जो है वो पित्त को भड़काती है और सोमरस पित्त को सुलगाता है तो सुलगा हुआ पित्त ये तो हमें चाहिए भड़का हुआ नहीं चाहिए माने शराब नहीं चाहिए चाहिए तो सोमरस चाहिए अब आप कहेंगे जी सोमरस बनता कैसे है उसकी विधि उसकी विधि है आप चाहोगे वो तो भी मैं बता सकता हूँ हमारे देश में एक महान व्यक्ति हुए बाघ भट्ट जिन्होंने सोर्य सोमरस बना के पान कर सकते हैं मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको जिंदगी में कभी भी पित्त का रोग नहीं होगा और जो शराब पिया तो कोई गारंटी नहीं है कि कब आपका पित्त भड़के और कब पहुंचा सोमरस बहुत ही संतुलित है ये कुछ इस तरह की चीज है जैसे आप नींबू का शरबत पिए ठीक है और नींबू का शरबत पिए तो आपको कैसा लगेगा और खाली नींबू का रस निचोड़ कर पिए तो कैसा लगेगा शराब वैसा ही कुछ है नींबू का खाली रस और सोम रस वैसा ही कुछ है जो नींबू की शिकंजी शिकंजी सबको पीने के लिए आयुर्वेद कहेगा नींबू का रस सबको नहीं चलेगा वो कोई बहुत गंभीर बीमारी कोई वस्तु नहीं आनी चाहिए जो तो शरीर को ज़रूरत से ज्यादा गर्म करे उसमें सबसे पहली वस्तु शराब ये हमारे भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है शराब तो आप कहेंगे कि इतनी शराब अब पीने लगे ये कहाँ से ये यूरोप की नकल की है हम दुर्भाग्य से 400 सौ साढ़े चार, चार या पांच साल तक हम भारतवासी यूरोपियन की संगत में फस गए या तो उनके गुलाम हो गए तो उनकी नकल कर करके हमने शुर कर। ये शुरू कर दिया भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं आगे बढ़े शराब एक वस्तु है जो हमारे आहार में फिट नहीं बैठती दूसरी वस्तु जो आपके शरीर को जरूरत से ज्यादा गर्म करे उसमें दूसरे पॉइंट पर है कॉफी और चाय शराब तो बहुत ही भड़काती है पित्त को कॉफी और चाय भी पित्त को भड़काता है लेकिन शराब से थोड़ा कम नींबू की शिक्षा से तो कहीं बना जाता है तो अब मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसलिए अब आपकी संस्कृति और प्रकृति में चाय और कॉफी भी संभव है आहार के फिर और आगे चले और कौन सी गरम चीजें हैं जो आपके शरीर को ये यूमिट से ज्यादा गर्म करते हैं जो रोज जीवन में आप इस्तेमाल कर मिर्च मसाला मिर्च मसाला बिल्कुल सही कहा मिर्च और मसाले ये पित्त को जरूरत से ज्यादा गर्म करते हैं तो तीसरी चीज आप ध्यान रखिए कि आपकी जो प्रकृति है और संस्कृति है उसमें ज्यादा मिर्च मसाले लाल मिर्च हमारी प्रकृति में कहीं भी नहीं किसी भी शास्त्र में नहीं तो कम से कम लाल मिर्च को तो विदा कर दिया। आपको मालूम है ये लाल मिर्च उच्च का आए हमारे यहाँ वो लोच भी तो हमारे यहाँ नहीं पी है हमारे यहाँ काली मिर्च है और लाल मिर्च भोजन से निकल जाए तो और ही अच्छी कौन तो सी ऐसी चीज जो रोज के जीवन में है जी फास्ट फूड फास्ट फूड फास्ट फूड बिल्कुल सही बात है जो फर्मेंटेड ज्यादा है वो गर्म बहुत करेगा और मैंने आपसे कहा पाव रोटी है फास्ट फूड का मुख्य आधार पाव रोटी है तो पाव रोटी फर्मेंटेड है फर्मेंटेड कोई भी चीज आप खाएंगे तो आपके बॉडी टेम्परेचर को बहुत इंक्रीज करने वाला तो ये जो फास्ट फूड है फास्ट फूड में पिज्जा बर्गर हॉट ड्रॉग कोल्ड ड्रॉग चाउड्रीन ये सब इसको फास्ट फूड न कहें यूरोपियन फूड क्योंकि फास्ट फूड तो भारत में भी है फास्ट फूड का हमारे यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है जल्दी पचने वाला भोजन सबसे अच्छा है खिचड़ी वो बहुत फास्ट फूड है भारतीय आयुर्वेद शास्त्र में फास्ट फूड की जो डेफिनेशन है ना आसानी से जल्दी से पचने वाला भोजन उसमें नंबर एक पर खिचड़ी है नंबर एक पर और पूरे भारत में खाई जाती है और दूसरे नंबर पर इडली है इडली जो अभी आधे भारत में खाई जाती है दक्षिण में तो पूरे में आधे भारत इडली तीसरा है सांभर चौथा है रसम पांचवा है उत्तपम, और ये पूरी सूची है सौ से ज्यादा वस्तुओं की फास्ट फूड तो फास्ट फूड भारत में भी है बस तो आप उसको विभाजन ऐसा करिए यूरोपियन फूड पिज्जा इडली ये सॉरी पिज्जा बर्गर हॉट डॉक कोल्ड डॉट चाउमिन और एक चीज है जो आप बार बार ध्यान नहीं ला पा रहे मैं बता देता हूं शरीर को गर्मी जरूरत से ज्यादा बढ़ाने वाली एक और चीज है आपके भोजन में वो है मांस आप क्योंकि खाते नहीं इसलिए आपके ध्यान में नहीं आ रहा लेकिन भारत के भोजन में मांस जरूरत से ज्यादा बढ़ता जा रहा है हमारी सरकार के आंकड़े हैं कि भारत के कतल खाने पहले विदेशियों के लिए चलते थे अब उम्मीद की जरूरत ही नहीं है स्वदेशी लोग ही इतना मांस खाने लगे हैं कि तो उसकी पूर्ति नहीं हो तो मांस हमारे शरीर में ऐसी ही एक वस्तु है जो जरूरत से ज्यादा हीट जनरेट करेगी क्योंकि मांस को पचना उतना ही मुश्किल है जितना शराब को पचना होगा इसलिए भारतीय भोजन में मांस तत्व का निषेध रहा है प्रकृति में भी और हमारी संस्कृति तो आप कहेंगे क्या भारत में कोरोना सारी किसी ने मांस नहीं खाया हमारे यहां ध्यान ये रखिए कि आपके शरीर को संतुलन रखना है न ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा ऐसी स्थिति में कुछ चीजें वर्जित हैं उसमें शराब है मांस है चाय है कॉफी है लेकिन अगर शरीर जरूरत से ज्यादा ठंडा हो गया है और उसको वापस गर्म करना है तो मांस औषधि के रूप में इस में कुछ कुछ शास्त्रों में खाने का विधान है सभी में वहां मिले जरूरत से ज्यादा ठंडा हो अब उसको गरम करना है वापस तो या तो ठंडा हो जाए तो हो जाने दो मर जाने दो खत्म हो जाएगा लेकिन अगर उसको बचाना है और जिंदा रखना है तो कुछ स्थिति में कहा गया है कि इस पक्षी का मांस या इस पशु का मांस इसको खिला दिया जाए लेकिन अस्वस्थ होने की स्थिति में भारत में सामान्य रूप से ऐसे व्यक्ति मैंने बहुत कम देखे अगर एक लाख पेशेंट को हम देखेंगे तो मुश्किल से पांच पेशेंट ऐसे आएंगे जिनका शरीर जरूरत से ज्यादा ठंडा होता हो क्योंकि यहाँ ज़रूरत से ज्यादा ठंडा होने के लिए गुंजाइश नहीं है 15 डिग्री के नीचे तो आपका तापमान कभी जाता नहीं है और बाहर के तापमान से अंदर का तापमान अपने को लगातार संतुलित रखने की कोशिश करता है इसी के लिए शरीर काम करता है। इसलिए ज्यादा ठंडा होने का गुंजाइश नहीं है हाँ भारत के कुछ इलाके हैं जैसे जम्मू कश्मीर वहां बहुत ठंडा हो सकता है क्योंकि तो माइनस फाइव माइनस सिक्स माँणेस तक चला जाए तो वो मांस खाएं तो कभी कभी उनके लिए काम आ सकता है लेकिन नागपुर में रहने वाला कोई मांस खाए, जहाँ प्लस फोर्टी फाइव ऐसी भी आगे तो वो उसके लिए बहुत ही खतरनाक है तो अब हम इसकी सूची ध्यान में रखते हैं शराब चाय कॉफी मांस, बहुत ज्यादा तीखे मसाले ये सब वर्जित है हमारे आहार में इसलिए भारत में बार बार कहा जाता है की स्वस्थ रहना है तो सात्विक आहार लोग सात्विक नहीं तामसिक आहार हमारे लिए वर्जित है तो तामसिक आहार में ये सब आता है मांस मदिरा, मछली कुछ भी कुछ भी तरह का मांस कितनी भी तरह की थी। उसमें की खापन मिर्ची वगैरह ये उसका हिस्सा तो हम आहार के बारे में करें कि अब हमारे आहार में थोड़ी शुद्धि आए तो हम भारतीय बन जाए मान ज्यादा गर्मी वाला खाना ना ठीक है अब इसी में थोड़ा जोड़ा है ज्यादा ठंड वाला भी न जो शरीर को एकदम ठंडा कर दे अब शरीर को एकदम ठंडा करें ऐसी क्या चीज है जो आप भोजन में यूज करते आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स ये दो तो चीज है या बर्फ बर्फ के बने हुए कोई भी पदार्थ आइसक्रीम से बने हुए कोई भी पदार्थ और कोल्ड ड्रिंक्स से बना ये शरीर को जरूरत से ज्यादा ठंडा ना कर दे इसलिए इनका भी वर्जन इसलिए भारतीय आहार में सॉफ्ट ड्रिंक्स और हॉट ड्रिंक्स दोनों ही प्रतिबंध कोल्ड ड्रिंक्स और चलिए आगे बढ़ते हैं। आहार की शुद्धि अगर हम कर ले तो संस्कृति हमारी काफी वापस आने भारत में आप रहते हैं तो भारत के ही भोजन उपयोग करना जो हजारों साल से चले आए ये हमारे जीवन में आए थे अब आप बोलेंगे जी हमें पता ही नहीं है इसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है आप अपने घर में दादा दादी के साथ बैठ जाइए नाना नानी के साथ बैठ जाइए आपके घर में कोई भी बुजुर्गों के साथ बैठ जाइए जिनकी उम्र आपसे ज्यादा है कम से कम एक पीढ़ी ज्यादा है वो सब आपको लिस्ट बना देंगे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए उस पर मुझे व्याख्यान देने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके घर में दादा दादी नाना नानी हैं, तो नहीं है तो कभी दोबारा उससे सोचे बात करें अभी मुझे विषय पूरा करना है, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ते दूसरे बिंदु पे आते आहार हुआ आहार के बाद अब आ जाइए आचार आचार आपका ऐसा रहे जो पंद्रह डिग्री से 35 डिग्री के वेरिएशन में एडजस्ट करे तो आचार आपका ऐसा रहे आचार पता है क्या आता है पूरी दिनचर्या और जीवनचर्या ये आचार में सवेरे से शाम तक आपका दिन कैसे बीतना चाहिए ये पूरा का पूरा आपके आचार है दिनचर्या दिन को कैसे बीताना ऋतुचर्या ऋतु माने जो मौसम बदलते हैं उसमें आपका आचरण कैसा होना चाहिए अभी एक खास तरह का मौसम आ गया बारिश का तो उस समय आचरण कैसा होना बहुत ठंडी का मौसम आ गया तो आचरण कैसा होना और बहुत गर्मी का मौसम आ गया तो आचरण कैसा होना तो ऋतु के आधार पर सबसे मुख्य आधार है ऋतु तो ऋतु चलिया उसको कहा गया और दिन सवेरे से शाम तक तो सवेरे से शाम तक और ऋतु के आधार पर अगर आप अपना जीवन चलाना शुरू करें तो आप भारतीयता में वापस आ जाएंगे अब आप बोलेंगे इसकी बारे में कुछ महिती है कि हां है छोटी छोटी माह छोटी छोटी है। बातें हैं जिनको आप ध्यान रखते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि आप समीतोष्ण जलवायु में रहते हैं तो शरीर भी समशीतोष्ण रहे समशीतोष्ण हर जगह हर जगह सम में रहे शरीर आयुर्वेद में भी ये कहते हैं कि वात वाकृत तीनों सम में रहे भारतीय लोगों के लिए ये अत्यंत आवश्यक है तो शरीर की कोई भी अवस्था सम से ना जाए माने ज्यादा सोए नहीं एक क्योंकि तो सम समकूटेगा ज्यादा जगे भी नहीं उसमें भी समकूटे तो जगना और सोना दोनों संतुलित हो नियमित हो तो शास्त्रों के आधार पर भारत के लिए जगने और सोने की जो अवधि तय की गई है वो दो तरह से तय की गई है एक तो ऐसे लोग जो शरीर श्रम बहुत करते हैं और एक तो ऐसे लोग जिनका शरीर श्रम कम है तो जो शरीर श्रम ज्यादा करते हैं उनके लिए सोना कम से कम आठ घंटे और जगना सोलह घंटे सोना आठ घंटे जगना सोलह घंटे शरीर श्रम करने वालों को स्पष्ट निर्देश है भारतीय शास्त्रों में कि जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा उनको सोना ही पड़ेगा शरीर को सम रखने के लिए लेकिन जो शरीर श्रम ज्यादा नहीं करते उनके लिए सोने का है छह घंटे और जगना है अठारह घंटे अब आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते अगर शरीर श्रम नहीं है आपका कि छह घंटे सोना पर्याप्त और शरीर श्रम है, तो आगे लेकिन कभी कभी एक छूट दी गई है वो ये कि आपका शरीर जब स्वस्थ महसूस करे उतनी देर सो लेना ये तीसरी एक कैटेगरी बनेगी लेकिन ये सभी के लिए नहीं है जब आप कोई बीमारी की स्थिति में हैं, कोई रोग की स्थिति में है तो जब तक आपका शरीर स्वस्थ महसूस ना करे तब तक सोएं। और जब स्वस्थ महसूस करें तो जगह वो बीमारी की स्थिति है तीसरी बार स्वस्थ होने की स्थिति आठ और छह घंटे की श्रम करने वालों को आठ नहीं श्रम करने वालों को छह और बीमारी की स्थिति में जब तक आप सोए और महसूस करें स्वस्थ वहां तक वो दस घंटे भी हो सकता है बारह घंटे भी ठीक है हमारे भारतीय शास्त्रों में एक स्पेशल कैटेगरी है अलग से लिखा गया बच्चों के बच्चे होते हैं एक साल की उम्र तक के बच्चों को 18 घंटे सोलह तीन साल तक की उम्र वालों को सोलह घंटे पांच साल तक की उम्र वालों को चौदह घंटे और उससे आगे सात आठ साल के हो जाएं तो बारह घंटे फिर दस साल के हो जाए तो आठ से दस घंटे जैसे ही वो 12 साल क्रॉस करें तो आगे जो शरीर श्रम वाले हैं उसी कैटेगरी में आते हैं और 15 साल की उम्र का लड़का या लड़की माना जाता है कि वो मनुष्य होने की स्थिति में है तो फिर वही श्रम वाला अगर मानसिक श्रम करता है तो छह घंटे शरीर श्रम करता है तो आगे तो आप इस फॉर्मूले को अपने जीवन में हमेशा ध्यान ठीक है तो सोलह जगना अब इसके थोड़ा आगे आचार सोना जगना अब अगर आपने सोना जगना फिक्स किया है तो टाइम फिक्स करना अगर आपकी आठ घंटे की नींद आपको पूरी करनी है तो रात को कितने बजे सोना आपके लिए फिक्स करना पड़ेगा आठ घंटे की नींद चाहते हैं तो रात में कम से कम आपको आठ बजे नौ बजे तक तो सो ही जाना पड़ेगा तभी आठ घंटे की नींद हो तो इसका माने ज्यादा देर रात्रि जागरण भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल है तो ज्यादा रात्रि जागरण ना करें। लेकिन समय विशेष पर कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपको तो जागरण करना ही पड़े तो वो साल में दो चार दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए अभी जैसे समय विशेष को कोई आए आपकी लगभग कोई पूजा हो गई महाभारत का पाठ या मान लीजिए रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा है वो तो चौबीस घंटे पूरा होता है तो उसमें एक विशेष परिस्थिति है तो साल में एक दिन आप ऐसा दो दिन ज्यादा से ज्यादा पांच छह दिन हफ्ते भर का पीरियड है जो आप इस इसके ये निकाल सकते हैं लेकिन रोज का ये नहीं है तो अब जरा सोचिए कि बेचारे ये लोग जो कंप्यूटर पर बैकवर्ड अमेरिकी लोग, अमेरिकियों का काम करते रहते हैं जिनको आप सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट कहते हैं या बिजनेस प्रोसेस हाउसिंग में काम करते हैं ये सब लोग भारतीय संस्कृति के विपरीत रात को सोते हैं रात को जगते हैं दिन को सोते तो तो हैं तो। और इसी का कुछ परिणाम है तैतीस 40 की उम्र तक आते आते किसी को दमा किसी को अस्थमा किसी को हरकटे किसी को डायबिटीज किसी को नपुंसकता ये सबसे ज्यादा बढ़ रही है मैं होम्योपैथी का डॉक्टर भी हूं और निशुल्क प्रैक्टिस करता सेवा देता तो मेरे पास मैक्सिमम केसेस आते हैं मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे डॉक्टर बताना मुझे वो नपुं सकता है और मैक्सिमम कैटेगरी जो है वो इन्हीं लोगों की है जो सॉफ्टवेयर में बिजनेस प्रोसेस हाउस में और आउटसोर्सिंग के काम में पति और पत्नी दोनों पत्नी पैंतीस साल की है पति चालीस साल का है दस साल शादी हो गई बच्चे नहीं हो रहे और वो कहते हैं कि राजी भाई वो धीमे से बोलते कोई ऐसी दवा बताओ कि अपनी पत्नी को संतुष्ट कर सके तो मैं उनको मजाक करता हूँ बिहार तो के तरह पुराने राजा महाराजाओं की कहानियां नहीं पड़ी क्योंकि क्या कहानी मैंने कहा एक एक राजा के पास सौ सौ रानी होती थी कैसे संतुष्ट करता था को नहीं कर पा तभी वो परेशान था मैंने वो सोचो तो से कि एक राजा के पास सौ रानी तो संतुष्ट तो करता होगा नहीं तो भाग जाएंगी कि नहीं कैसे रहेंगी उसके पास और तुम मेरे को नहीं संतुष्ट कर पा तो तुम्हारी जीवन शैली में और राजा के जीवन शैली में क्या अंदर आया जरा देखो तब उनको ये नमुन सत्ता सबसे बड़े पैमाने पर चल रही है इस क्लास में जो सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं या बिजनेस प्रोसेस में उसमें काम कर रहे मुझे ये कहते हैं बहुत डर लगता है कि इस पूरी क्लास में 70 परसेंट नमुन सी और पुरुष को 70 परसेंट इसलिए उनके यहां बच्चे ज्यादा नहीं है आपको ऐसा लगता है बच्चे करना नहीं चाहते वो नहीं रहे करना नहीं वो ही नहीं रहे क्योंकि तो जीवन शैली का ये जो त्री उम्रा हो गया रात को जब जमुना सुबह को सोना यहां तो बहुत तकलीफ है तो भारतीय काम है अगर रात को आप सोते नहीं और दिन में आपको तो सोना रात से पांच के बीच टूट जाए कोशिश करिए अगर इसको फॉलो करें इसको फॉलो करने में जो सबसे बड़ी रुकावट आपके घर में है अगर आप उसके गुजर पा कोई आसान है तो अगर टीवी का कनेक्शन काट सकें या तो कंट्रोल आपका इतना हो कि हम जब चाहेंगे तभी स्विच ऑन होगा नहीं तो कुछ बाकी नहीं है तो आप इस पर काबू कर सकते हैं और आपके बच्चे भी आपको तो देखकर कर टीवी रखिए लेकिन कंट्रोल रखिए रिजोट पर और अगर कंट्रोल नहीं है तो कनेक्शन का उसमें कुछ तो दुविधा भी पाएगी कि कनेक्शन का तो दुनिया से पिछड़ जाएगी ऐसी उसमें कोई बात नहीं आ रही है जो आप दुनिया से आगे निकल उसको देखते जो पिछड़ने की कल्पना है कोई जानकारी ऐसी नहीं आ रही है जो आपको दुनिया से आगे निकालती हो तो पिछड़ने का तय क्यों तो ये सो लेगा ने जग नेता खा लेता ने और थोड़ा आगे बढ़े और भारतीय आचार में आचार है सवेरे से शाम तक हमारे दिन चल रहा है तो कब सोना है तो भी है कब उठना है कितनी देर काम करना है कितनी देर आराम करना है ये तय हो गया अब इसमें आपको कैसे चलना कैसे उठना कैसे बैठना एक ही चीज ध्यान रखिए भारतीय जीवन संस्कृति सी उठना है तो हर जगह सम रहना चाहिए ना ज्यादा चलना ना ज्यादा बैठना ना ज्यादा बैठना ना ज्यादा चलना माना चलना।, चलना भी ज्यादा मत करिए बैठना भी ज्यादा मत तो आप ये तो हमारे शरीर को कितना चलना चाहिए भारतीय जो जीवन है पन्द्रह से पैंतीस डिग्री वाला इसमें एक दिन में पांच किलोमीटर चलना पर्याप्त इससे ज्यादा कभी मत चलिए नहीं तो आपको बहुत तकलीफ आने वाली है मैं अभी से बताता हूँ बहुत लोगों को ऐसा होता है ना हम ज्यादा चलेंगे तो शरीर ज्यादा स्वस्थ रहेगा यह एक बेकार की बात है पांच किलोमीटर से ज्यादा भारत से न चले नहीं तो क्या होता है चलने से वायु का प्रकोप पड़ता है शरीर और वायु इकत्रित होती है गर्म वो सब सिर में इकत्रित होती है क्योंकि गर्म वायु तो ऊपर ही उठेगी ना तो पाव से उठना शुरू होती है सिर में इकट्ठी होती है और सिर में गर्म वायु इकट्ठी हो जाए तो कभी भी करें से साइम पर जैसे सा सकता है ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है किसी भी समय इसलिए पांच किलोमीटर से ज्यादा चलने की कभी भी कोशिश मत करूं हाँ कोई विशेष परिस्थिति है तो दो तीन साल में एक बार कर सकते जैसे आप तो यात्रा पर निकल रहे हैं लेकिन यात्रा रोज नहीं होती साल में कभी एक बार या दो साल में कभी एक बार तो आयुर्वेद ने उतना आपका ध्यान रखा है कि कोई विशेष परिस्थिति हो साल में एक बार या दो बार तो आप पहले ज्यादा चल आपने देखा चहन मुनि पैदल चलने के बाद उनके निश्चित दिन होते हैं कि इतने दिन विश्राम करना ही पड़ेगा तभी दोबारा प्रवास वो शुरू करेंगे और फिर अगर उनको सतत पैदल चलना है तो उसका पूरा विज्ञान विकसित हुआ जो तो क्या खाना है जो उनके वायु को लगातार कंट्रोल करे इसलिए ऋषि मुनियों का खाना आपसे बिल्कुल अलग होता है कब सोना कब उठना कब बैठना कितना चलना कितना नहीं चलना। ये सब आप संखिये और सम का अंदाजा लगाना अपने शरीर के लिए बहुत आसान है जितना करने मात्र से आप स्वस्थ महसूस करें वो आपके लिए सम और जितना करने मात्र से आपको लगने लगे कि मैं अब स्वस्थ हो गया वो आपके लिए असम तो सम के रहिए असम के बच जाए और आखिरी विचार। आचार हो गया आपका आधार अब विचार विचार में हमारी जो जीवन दृष्टि है वो ध्यान रखिए हमेशा हम प्रकृति को नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें आगे भी जन्म लेना है और यही प्रकृति की मदद से हमें जिंदा रहना तो प्रकृति का नष्ट हो ऐसा कोई काम अपने जीवन में मत करें अब प्रकृति को नाश करने वाले बहुत सारे काम हैं जैसे उनमें से एक काम है सिगरेट पीना जो सबसे ज्यादा प्रकृति का नष्ट करता है कई तरह से नाश करता एक तो जो धुआं आप छोड़ते हैं उसमें जहर है दूसरा सिगरेट बनाने के लिए कागज लगता है कागज के लिए पेड़ काटने हैं प्रकृति का नाश होता है और तम्बाकू उत्पादन करने के लिए बहुत सारा धान उत्पादन बंद करना पड़ता है वहां फिर नाश होता है और फिर आप पीते हैं तो आपका और पड़ोसी का दोनों का ही नाश होता है तो सिगरेट नहीं पीना जिससे प्रकृति हमारी संतुलन में है और शरीर तो भी है क्योंकि सिगरेट भी गर्मी करती है तम्बाकू भी गर्मी करती है गुटखा भी बहुत गर्मी करता है आपको ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए तो बीड़ी सिगरेट गुटखा पान पान मानस ये सब आप कर पाएंगे बाहर के बाहर प्रकृति को नाश ना हो ऐसा कोई दूसरा काम तो आप देखिए कौन कौन से आपके काम है जैसे पानी का इस्तेमाल करना प्रकृति का नुकसान ना हो इतना ही पानी का इस्तेमाल आप करें माने जरूरत से ज्यादा पानी आपके लिए दुरुपयोग ना हो अब जैसे आप एक बाल्टी में स्नान कर सकते हैं तो एक ही बाल्टी उपयोग करें दस बाल्टी आप अपने शरीर पर डालें और वो पानी बेस के जाए क्योंकि तो आप पानी बना नहीं सकते तो पानी का स्नान का अपना मित्र था जैसे खर्चे के लिए मिल आप होते हैं वैसे पानी मिल गए क्योंकि तो पानी इस समय बहुत बड़ा संकट का कारण बना हुआ है। तो दिन में एक बाल्टी पानी से नहाते तो उतना काफी है एक बार से कपड़े धोते हैं तो उतना काफी है लेकिन इसमें लगातार चिंतन करते रहिए कि और कुछ कम हो सकता है क्या जैसे शॉवर में नहाना बंद करें तो पानी खेल डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े धोना बंद करें तो पानी की और ज्यादा बचत क्योंकि डिटर्जेंट से सबसे ज्यादा पानी बर्बाद होता है डिटर्जेंट के कपड़े कभी भी आप धोते रहिए उसका झाड़ निकलना बंद नहीं होगा दस बाल्टी में भी धो दीजिए तो तो कोशिश करिए कि डिटर्जेंट कम से कम इस्तेमाल करें वो साबुन इस्तेमाल करें जो ऑयल के एक रूप में आता है बत्ते वाला साबुन जिसमें पानी सबसे कम बढ़ता है इसी तरह से वायु है शुद्ध वायु चाहिए तो शुद्ध वायु के लिए प्रकृति का नाश ना होना मैंने आपके हाथ से पेड़ ना कटे क्योंकि तो पेड़ ही हैं जो वायु को उत्पन्न कर सकते हैं ऑक्सीजन दे सकते हैं तो आपकी तरफ से ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे ना कि ताकि जाए तो इस तरह का जीवन आपका है तो विचार वहां आ जाएगा आचरण जाए, यहां आ जाएगा आहार आ जाएगा संतुलन आ जाएगा तो संस्कृति आ जाएगी संस्कार आ जाएंगे आप भारतीय काम में वापस तो ये, ये मेरे आज के इस पूरे व्याख्यान का मिशन है अभी कोई प्रश्न होंगे कुछ तो वरना ये विषय तो बहुत लंबा भी चल सकता है क्यों अभी डेढ़ बजे साढ़े ग्यारह से मैंने बोलना शुरू किया डेढ़ बजे आप अगर कहें तो 10 मिनट में स्पेसिफिक आपको हो वाला हिस्सा फिर से बता दूं जो बहुत आवश्यक है आहा। जी कहा कि पैदल पांच किलोमीटर तक चलना चाहिए सामान्य व्यक्ति सामान्य व्यक्ति गाड़ी घोड़े तो अभी वर्तमान में आए पुराने जमाने में तो जैसे आदमी क्षेत्र जाता था बाहर बाहरगांव जाता था तो पंद्रह पंद्रह किलोमीटर बिजनेस बीस किलोमीटर का अंतर रहता था जी और अभी भी कहते हैं कि वॉकिंग करना चाहिए तो कोई होता है तीन किलोमीटर करता है चार किलोमीटर करता और बाद में वो तो करता ही दिन तो ये थोड़ी क्या सामान्य ये जो कॉन्ट्रीबिक्शन है वो ये समझने की जरूरत है कि भारत में आज से सौ साल पहले तक किसी को भी पांच किलोमीटर से ज्यादा रोज चलने की जरूरत नहीं पड़ती जो भी कुछ होता था वो उसके आसपास हो जाता था जैसे भोजन नजदीक में ही उपलब्ध हो जाता था सब कपड़े बिल्कुल नजदीक में उपलब्ध हो जाते थे सबको लोग पैदल यात्रा करते थे दो ही कारण से या तो उनको तीर्थ यात्रा पे जाना पड़े या तो उनके किसी रिश्तेदार के घर में कोई फंक्शन हो शादी हो ब्याह होगा दो ही स्थिति में रोज कोई भी पचास किलोमीटर पैदल नहीं साल में कभी एक बार या दो बार कभी कभी तो दस साल में एक बार या दो बार चलते जब यात्रा पर जाना होता था गाड़ी घोड़े नहीं तो ये बात बिल्कुल चल जाए तो वो दसियों साल में कभी एक बार यात्रा पे जाते दसियों साल कभी कभी पंद्रह साल में, बीस साल रोज नियम के रूप में पचास किलोमीटर चलना बिल्कुल वर्चित है बिल्कुल जान जी भी इसको बहुत हिसाब से कैलकुलेशन करते थे वो पदयात्राएं करते थे ना तो एक पदयात्रा से दूसरे में बीच 10 साल का अंतर रखते थे एक की उन्नीस में दूसरी की उन्नीस में 11 साल के बाद तीसरी की 1942 में 12 साल के बाद मतलब बिल्कुल गणित लगा कर वो काम करते थे तो वो इसलिए शायद बिना दबा के इतने दिन जिंदा रहना है इस देश में का बिल्कुल स्पष्ट उपदेश है कि आपको तो रोज की जिंदगी में पांच किलोमीटर से ज्यादा चलना पड़े तो आप है मानिए कि कोई ना कोई असंतुलन पैदा होगा उसमें वायु असंतुलन सबसे ज्यादा होगा और वायु असंतुलन से अड़तालीस लोग हैं जो है इसलिए वॉकिंग भी, भी ज्यादा नहीं और सिटिंग भी ज्यादा रोज अगर आप पांच घंटे बैठे हैं या छह घंटे बैठे, बैठे हैं ये भी कुछ नहीं बैठने का एक, एक सेकेंड में डेढ़ घंटे का नियम है डेढ़ घंटे लगातार बैठने के बाद उठना ही चाहिए थोड़ी देर, देर, देर, देर, देर नहीं तो पीठ में ये जो आपको तरह तरह की बीमारियां सबसे ज्यादा स्पॉन्टिस की तो है? उन्हीं लोगों को जो लगातार छह घंटे आठ घंटे सम में रहिए तो सम के नियम है डेढ़ घंटे से ज्यादा एक साथ पांच मिनट का ब्रेक दीजिए और आठ घंटे से ज्यादा सोइए मत उसको भी ब्रेक दीजिए पांच किलोमीटर से ज्यादा चढ़िए मत उसको भी ब्रेक दीजिए इस तरह के कुछ नियम है जो शरीर को संतुलित रखने में मदद करे जी और जो हमारी दूसरी इंडस्ट्रीज थी जिसमें एम्प्लॉइज सब वहाँ शिफ्ट हो तो सरकार इसमें कुछ नहीं करना चाहिए सरकार की तरफ से अगर कुछ हाउसोर्सिंग जा है तो उनकी वो पॉलिसी है, तो सरकार तो नहीं करेगी लेकिन हम अपने शरीर को स्वस्थ और दुरुस्त रखना चाहते हैं, हम जरूर कर सकते हैं ये बीपीओ में काम करने वाले लोगों को जिनको ही लगता है की पंद्रह हजार की पगड़ है बीस हजार की चालीस उनको अगर थोड़ा माइक्रो लेवल पे बात करें तो सब खुल जाता है उनको पूछना कि भाई चालीस की पगार किसके अपने शरीर को सुख देने के लिए ना सुख देने के लिए और वो सुख आप कैसे देंगे चालीस हजार की पगार में सबसे पहला सुख देंगे कि इसकी सी लगाएंगे घर दूसरा बड़ा सुख देंगे तो कार लाएंगे घर में तीसरा बड़ा सुख देंगे तो नब्बे हजार का या एक लाख का गाड़ी लाएंगे जब पंस या बैठ लेके आएंगे चौथा बड़ा कोई सुख देंगे तो यही सब उनकी परिभाषा में चलता जाएगा लेकिन धीमे से पूछेगी ये सुख है की सुविधाएं ये सुख है या सुविधा है सुविधा है लेकिन इसकी कोई गारंटी है कि आपको हर सुविधा में से सुख मिले क्योंकि तो मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो नब्बे हजार के जापान टाइप के बैड पर तो धोते हैं और मीन ही नहीं आती चार चार कंपोज खाते हैं फिर भी करपेटे बदलते रहते नहीं आती है। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनके घर में इटेलियन मार्बल्स के टॉयलेट्स बने हुए हैं लेकिन टॉयलेट रूम में दो दो घंटे बैठना ही पड़ता बाहर ही नहीं आ सकती जो वो सिचुएशन है तो सुविधाओं में से सुख मिलता है ऐसा कभी होता नहीं सुख जो है मन की एक विशेष अवस्था है जो बिना सुविधाओं के भी, भी प्राप्त हो सकती है जैसे आपको मैं नई उदाहरण होगा कि कोई आदमी है बहुत दुखी है आपने देखा कि ये बहुत दुखी है इसके दुख को दूर करने के लिए आपके पास कोई भी क्षमता है और आपने उससे काम किया थोड़ी देर के लिए हो सुखी हो गया आप उससे ज्यादा सुखी हो जाए माहेश्वरी समाज के युवकों को मैंने कई जगह देखा है सेवा काम करते एक बार मैंने देखा कच्छ ये भूकंप है तो मैं उनसे कह रहा था क्यों आए हुए घर बार दुनिया कपड़ी बच्चे सब छोड़कर करोड़ों का बिजनेस छोड़कर रात दिन भाग रहे भाग रहे तो वो धीरे से कहते थे सुख प्राप्ति के लिए तो वहां सुविधा तो कुछ नहीं थी खाने का समय नहीं पीने का समय नहीं सोने को जगह नहीं सड़क पर ही सोना पड़ता है गाड़ी में भी सोना पड़ता है लेकिन वो कहते थे कि राजीव भाई चार महीने जो सुख मिला वो 40 साल जिंदगी में नहीं मिला, क्योंकि आपने दूसरों को सुख देने का प्रयास किया तो दूसरे को दिया हुआ थोड़ा सा सुख आपके लिए बड़ा रिटर्न बनता है इसमें सुविधा का कोई स्थान नहीं तो हम कोशिश करते हैं सुखी हो जरूर सबका अधिकार है सुखी होने का लेकिन ध्यान ये देने की जरूरत है जो सुविधाओं में से सुख निकलता है तो धीरू भाई अम्बानी सबसे सुखी आदमी होता था जो खुद कहता था कि चार कम्पोज खाने के बाद भी उसको नींद नहीं आती और आप जानते हैं कि अनिद्रा की समस्या में ही उसकी मात नींद नहीं आती थी हर रगत आया मेजर रहा और न तो सभी पैसे वाले करोड़ मुझे सुखी हो जाते अगर ऐसे ही तो सुख का सुविधा का अंतर बनना सीखें हम चालीस हजार की पचास हजार की पांच लाख की दस लाख की नौकरी करके सुविधाएं जुटा सकते लेकिन सुख नीति हो ऐसी स्थिति की कोई बारंटी नहीं है तो फिर उसमें फंसना क्या अगर तो नाग्टी नाग्टी नाग्टी नाग्टी नाग्टी नाग्टी नाग्ट है अगर मान लीजिए पांच लाख की नौकरी आप करे और सुविधाएं जुटाये तो बारह घंटे काम तो करना पड़ेगा बारह घंटे काम करके शरीर में डायबिटीज आ गया अर्थेराइटिस आ गया ब्रोकिस आ गया हार्ट अटैक आ गया फिर पांच लाख की इनकम आई उसमें से ढाई लाख हर डॉक्टर को गया डेढ़ लाख किसी एजेंट की कहा तो इतना सब मगजमारी करने का बचा तो बोली पचास हजार का ही रिकुलेशन इससे अच्छा यह है कि अगर जिंदगी में नियम और प्रगति और संस्कृति के हिसाब से चलो भले पगार कुछ कम मेरे भी सुखी रहने की गायरेंटी है क्योंकि मैंने बहुत सारे मजदूरों को देखा बहुत सुखी है उनका कभी भी ब्लड चेक कराओ तो कभी नॉर्मल निकलता है कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल निकलता नींद भी अच्छी आती है तो कहते हैं हम सड़क पे सो जाते हैं हमें बहुत खुश तो सुविधा और सुख में थोड़ा अंतर करना हम सब सीखे भारतीय संस्कृति में सुख ये दुनिया में और कहीं कहा ही नहीं गया आप जितने श्लोक पढ़ेंगे शिव पढ़ेंगे वो तो सब सुखी होने के लिए सर्वे भवन को सर्वे सुन को निरा माया सर्वे भद्रा दशव को माँ का शिव कोई दुखी हो सब सुखी हो सब निरोगी तो ये ऐसे हजारों सूत्र हैं तो सुखी होना तो बहुत परम तत्व तो है भारतीय संस्कृति का लेकिन सुविधा तो होना ये कहीं भी किसी श्लोक में है हम अभी फंसे हैं सुविधाओं एम्यूनिटीज में हमने सुख पूछना शुरू किया है वहां नहीं है प्रॉब्लम ये और ये लिविज होता है बीपीओ में जो काम करते हैं उनको दो तीन साल बाद तुरंत लिवार होता है लेकिन फिर वो ऐसे चक्कर में फंसे होते हैं ऐसे चक्कर में कि बाहर निकलना मुश्किल होता तो है। हाँ है बिल्कुल सही मेंटली तो इतने ज्यादा है कि बहुत है। चलिए खत्म करें या कुछ और प्रश्न जी करने से भी शरीर में आ जाती है। बिल्कुल आती है हाँ उसका भी नियम एक स्वस्थ व्यक्ति को 20 मिनट से ज्यादा व्यायाम नहीं करने की सलाह दी गई है किसमें आयुर्वेद आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है भागभ संहिता उसमें एक श्लोक है उसमें ये कहा गया है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है और मानसिक श्रम करता है मैं आपको ध्यान में रखते गए उसको बीस मिनट से ज्यादा विश्राम नहीं करना चाहिए और ये बीस मिनट का कैलकुलेशन फिर आगे उन्होंने और डिफ्रेंशिएट किया कि उसको उतना ही व्यायाम करना चाहिए जितना करने मात्र से उसकी ये जो दोनों क्या है बगल कहते हैं इसमें पसीना आ जाए बस इतना ही बढ़ा जैसे ही आपकी दोनों बगल में पसीना आया आपको व्यायाम रोक देना चाहिए तो बगल में पसीना आके मैंने करके देखा है 20 से बाईस मिनट व्यायाम करें ये तो आ जाएगा लेकिन कोई आपने ऐसे भी हो सकते हैं जिनको दस मिनट नहीं आता तो वो मिनट ही आपके लिए पड़ा बगल का पसीना जैसे ही शुरू हुआ हूं व्यायाम उतना ही आपके लिए पर्याप्त है उससे ज्यादा करेंगे तो वही करनी माने वायु का प्रकोप बढ़ेगा और वायु आपके सिर को सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित करती है तो इसलिए ज्यादा व्यायाम भी नहीं करना है सम में रखना और अगर आप शरीर श्रम कर रहे हैं तो आयुर्वेद ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आपको कोई व्यायाम करते करने की जरूरत नहीं आपका जो श्रम है वही व्यायाम अगर आप श्रम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बीस मिनट पर कोई मजदूर है रोज फागला चलाई रहा है कुदाली खोद ही रहा है उसको प्राणायाम करने का निश्चित है बिल्कुल क्रॉस प्राणायाम नहीं करना योग नहीं करना उसको आहार पर ध्यान देना बस इतना स्पष्ट देखा आहार उसको ऐसा खाना चाहिए जो वायु के प्रकोप को हमेशा कम करे और वायु के प्रकोप को कम करने वाले आहार में घी सबसे ज्यादा तेल सबसे ज्यादा क्योंकि ये वायु को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है तेल और घी तो शरीर श्रम करने वालों को तेल भी सबसे ज्यादा गवर्नमेंट से बचने के लिए जी कहीं वेस्टर्नाइजेशन से बचने के लिए जो हम लोग आगे बढ़ चुके हैं अभी वापस आने के लिए क्या कर सकते हैं छोटी छोटी बातें करें देखिए अगर आप छोटी छोटी बातें अपने जीवन में करें तो इस वेस्टरलाइजेशन से बच जाए जैसे उसमें से एक बात मैंने आपसे कही कि कोशिश करें रात को जल्दी सो जाएं आठ नौ बजे सुबह जल्दी उठना एक बात दूसरी बात वेस्टर्नाइजेशन से बचने के लिए शरीर को संपे रखना माने बात पित्त का तीनों आपके संतुलित रहें तो इसके लिए कुछ सूत्र मैं बता देता हूँ आप चाहे तो इनके लिख लीजिए नहीं तो याद करते बात पित्त का तीनों संतुलित रहें आपके जीवन में कभी भी आपको कोई रोग न आए तो उसमें पहला भी इसको सुबह जल्दी सोना रात तो जल्दी उठना दूसरा नियम है कि जैसे ही उठें तो पानी पीना क्यों पीना वो ध्यान रखें सुबह जब सोकर उठते हैं तो वायु का प्रकोप होता है सुबह के समय प्रकृति में हमेशा वायु का प्रकोप होता है सुबह के समय आप जब भी महसूस करेंगे तो देख लीजिए सुबह के समय ही सबसे ज्यादा हवा चलती है तो सुबह के समय प्रकृति में वायु का प्रकोप है तो शरीर में भी वायु का प्रकोप है वायु का प्रकोप उठते ही आपको तकलीफ ना कर दे इसके लिए पानी पीने का विधान है अब आप इसको ऐसे समझिए उदाहरण से बहुत तेज हवा चल रही है और तुरंत बारिश हो जाए तो हवा शांत होती है ऐसी शरीर में बहुत तेज वायु उठ रही है और पानी जैसे ही पियेंगे वो शांत होती है तो सुबह का नियम है उठते ही पानी पीना कितना पीना तो लगभग तीन ब्यास प्यास है नहीं है तो भी आपके लिए मैंने आप, आप जिस बच्चों के लिए एक गिलास एक से डेढ़ गिलास तो सुबह उठना जल्दी उठना उठते ही पानी पीना कम से कम तो तीन गिलास पानी पीने का नियम कि हमेशा सिर्फ करके पीना कभी भी ऐसे पेट भी पीते एक सिर्फ दो सिर जैसे गर्म दूध पीते हैं ऐसे पानी पीते क्यों मुंह में लार है ये लार जो है क्षारिय और पेट में अम्ल है है ना एसिडिक होता है जिसमें एक्सीएल है और मुंह में लार है ये छाड़ है तो शरीर में अगर नीचे एसिड है ऊपर पर छार है तो सम नहीं रहेगा तो शरीर सम रहे तो ये क्षार जो है अम्ल में मिल जाए तो सम हो जाता है आप जानते हैं छाड़ और अम्ल मिले तो न्यूट्रल होता है कि नहीं लवर बनता है तो हमेशा शरीर न्यूट्रल रहे इसलिए लार हमेशा अम्ल में मिलती रहे इसके लिए पानी सुख करके पीने का विधान है पानी जितना थोड़ा थोड़ा करके पिये अम्ल से उतना ही छाड़ का मुलाकात होता रहेगा जिंदगी भर शरीर सम्य रहेगा मैंने विषमता नहीं आएगी मैंने वो भी आएगी तो पहला नियम बताया जल्दी सोना जल्दी उठना दूसरा और उतने पानी पीना पानी स्लिप करके पिया चौथा नियम है मैंने आपको पहले ही बता दिया था लेकिन इसको नियम के रूप में मैंने बांधा ठंडा पानी नहीं पी सकते क्योंकि भारत में टेम्परेचर वेरिएशन आप यहाँ से तो फ्रेस का पानी बर्फ का पानी पंद्रह डिग्री ऐसी ज्यादा नीचे होता है बर्फ डाला हुआ पानी चार डिग्री का फिर इसका पानी चार से पांच डिग्री का इसको कभी नहीं पीना क्योंकि ज्यादा ठंडा ज्यादा गर्म हम नहीं तो ठंडा तो पानी नहीं पीना माने रूम टेम्परेचर का पानी हमेशा पीना मैंने घटके का पानी घड़े का पानी वो रूम टेम्परेचर का ही लगभग है उसको पी सकते फिर उसके पानी कभी भी खड़े होके नहीं पीना बैठ के क्योंकि खड़े होके पानी पीने में वही समस्या है बैठ के पानी पिएंगे तो पानी रुकते रुकते नीचे उतरता है खड़े होकर पिए तो तुरंत उतर जाता है कैसे मालूम गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अभी आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, आपके ऊपर सबसे ज्यादा ग्रेविटी फोर्स है खड़े और आप जो बैठे हैं आपके ऊपर सबसे कम ग्रेविटी क्योंकि तो जैसे ही बैंडिंग होता है बॉडी का तो ग्रेविटी शिफ्ट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है तो उसके कारण ग्रेविटी जो है उसको लेते हुए जाएगा और खड़े होके पिये तुरंत ग्रेविटी के साथ जल्दी से नीचे चले जाए तो लाल पत्कू तो मिलेगा तो पेट का का बढ़ेगा तो तकलीफ भी खाएगा इसलिए पानी बैठके ऐसे ही आगे का वही नियम है भोजन भोजन धीरे धीरे खाना सावकाठ हड़ू हरू क्योंकि लार ज्यादा उसमें मिलना चाहिए क्योंकि लाल पत्को तो पेट में जाना चाहिए जल्दी जल्दी नहीं खाना फिर तो उसके आगे का एक नियम भोजन कभी भी खड़े होके नहीं खाना वो भी बैठ के करना वहां भी ग्रेविटी का पसंद तो भोजन बैठ के करना धीरे धीरे करना और भोजन में कभी भी दो ऐसी चीजें नहीं खाना जो एक दूसरे के विपरीत हो, एक ठंडी दूसरी गर्म उदाहरण के लिए ऐसी बहुत वस्तुए जो एक दूसरे के विपरीत हो, चाय कॉफी और आइसक्रीम खतरनाक। गरम खाना और आइसक्रीम और भी खतरनाक। अक्सर मैं जाता हूँ दालतों में देखता हूँ खाना गर्म होता है आइसक्रीम पिलाते हैं सबको मारने का टाइम और वो भी इन्विटेशन देकर बुलाते आइए हमारे यहाँ खाइए फिर और वो समझते हम पति का स्वागत कर रहे हैं ये मूर्ख हाँ बहुत सारा गर्म बहुत सारा ठंडा लगता था फिर खड़े खड़े तो बिल्कुल नहीं आप प्लेट में लेके खाइए लेकिन वहां वही खाते हैं खड़े खड़े बुफे सिस्टम बुफे सिस्टम वो एक ही है जानवरों के लिए खड़े होके खाना प्रदेश और इसमें एक नियम ये रखिए कि कभी भी ऐसी स्थिति में खाना है कि जहाँ बुफे ही है तो प्लेट में रखिए कहीं बैठ के खाइए आप खड़े होकर मत खाइए और खाते समय ध्यान के लिए धीरे धीरे ज्यादा दे और खाने के बाद आपके पेट की अग्नि सब मात्रा में रहे इसके लिए आयुर्वेद ने बोला है कि एक विशेष आसन करिए जिसका नाम है वज्राचर्यन यही एक आसन है जो कोई भी करे तो मैं खाली गारंटी लिखता हूं आप योग करें प्राणायाम करें न करें वॉकिंग करें न करें कुछ न कर पाए भोजन के बाद 10 मिनट सुबह और शाम अगर मद्रासन करें तो बाकी कुछ भी करने की भी जरूरत रात्रि भोजन में थोड़ी देर बाद भी किया ना तो चलता है लेकिन दोपहर को तो तुरंत खाते ही आप 5 मिनट से 10 मिनट मद्रासन करें और इसके बाद आखिरी नियम है की दोपहर का भोजन है तो थोड़ी देर विश्रांति है रात का भोजन है तो दो घंटे बाद विश्रांति जब लें तो सिर्फ इस दिशा में रखे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिनिमम आप जानते हैं तो पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है तो पृथ्वी का नॉर्थ और साउथ मैक्सिमम है तो नॉर्थ साउंड छोड़ देंगे ईस्ट वेस्ट मूवमेंट करेंगे ईस्ट सबसे अच्छा माना जाए तो मेरे नहीं है भागवत ऋषि ने साढ़े तीन हजार साल पहले तो ये नियम लिखे ऐसे सात नियम लिखे उन्होंने तो मैंने उसमें से दस बारे लिखाई मेरे ऊपर उनका प्रयोग किया बहुत अच्छे परिणाम मिले तो मैंने आप सबको बताना छोड़ आप भी कहें तो इतने करने मात्र से शरीर संतुलित रहो और अगर शरीर संतुलित हो तो जीवन का सबसे बड़ा सुख यही और कभी बीमार पड़ जाए तो तो भागभट्ट बोलते हैं कि, कि किसी को भी बीमारी आती है तो घर के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है सारी औषधि और इलाज घर में ही है गंभीर से गंभीर भी जैसे आप जी बताइए दो चार मत बहुत खराब बीमारी है डायबिटीज आजकल लोगों को खूब भरे इसका सबसे अच्छा इलाज घर में है मेहंदी का दाना मेहंदी दाना पाना मेहथी जो भी आप लाना इसको पानी में डाल दीजिए रात को सवेरे तक वो नरम हो जाएगी उसको चबा के खाइए पीछे से पानी पी मात्रा कितनी सामान्य रूप से अगर डायबिटीज है सामान्य माने ज्यादा बढ़ी हुई नहीं है तो एक चम्मच मेथी डाला एक गिलास पानी पर्याप्त है ज्यादा बढ़ी हुई है तो दो चम्मच मेथी डालना और एक गिलास पानी रोज करी ये चार महीने के बाद रिजल्ट देखेंगे, आपको खुद आश्चर्य होगा इसमें अच्छे ऐसे ही दर्द होता जोड़ों जोर होते हैं संधिवात हो भूखें और कमता ये सब दुखता है आपको उसमें भी यही मेथी डाले बहुत अच्छा माता बहनों को अक्सर गर्भाषय के जितने भी लोग किसी को मासिक समय से नहीं आता आता है तो ब्लीडिंग बहुत होता है और बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होता मन चिड़छिड़ हो जाता है गुस्सा तो होता है उस समय में तो उनको भी बोलिए मेथी दाना नहीं एक बहुत गंभीर बीमारी है माताओं के शरीर में आती है जिसको यूट्रस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं गर्भाशय अपने स्थान से खिसक जाना यह तभी होता है जब आप इसकी भी यही दवा है मेथी का दाना मेथी के को ले पिला थी। एक मैर्जी डाना कम से कम 48 लोगों में आप काम में लेते किसी को सिर दर्द होता है आधे सिर में होता है किसी को पूरे सिर में होता है सुबह उठते ही दर्द होता है वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा है महत्वी लाना वायु की जितनी बीमारी जिसको बात की बीमारियां आज तक और कफ कफ की जितनी बीमारियां कफ की बीमारी समझते शरीर मोटा हो गया है दुद हो गया है जरूरत से ज्यादा वजन बढ़ गया है नींद नहीं आ रही है ये सब कफ की समस्या उनमें भी मैथी दाना चाहिए तो कफ और बाघ दो असंतुलन की 48 बीमारियां इसे मैथी दाने से एक चम्मच वही एक चम्मच दाना एक गिलास पानी रात को भगवो ना सुबह चुरा के खाना पी सुबह पानी एक ऐसी दूसरी बात बता देता मैथी दाना है बहुत अवपूर्ण ऐसी एक है चूना चूना चूने की जितनी भी गुण हैं अद्भुत मैंने इस चूने से इतने सारे रोगों में देखा है प्रयोग करके अक्सिलेंट बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट एक बहुत दुनिया का खराब रोग है जिसका कोई इलाज ही नहीं है किसी को मेंटल प्रिकार्डनेस मेंटल डिसेबिलिटी मति मंदता कोई इलाज नहीं हो लेकिन ये इलाज चूने में है जिसके बच्चे मति मंद हैं जिनके बच्चों को लगता है कि मति मंदता है वो सबको आप चूना किए दही में डालते मट्ठे में मिलाते ताक में मिलाते गन्ने के रस में मिलाकर संतरे के रस में मिलाकर मौसमी के रस में मिलाते, किसी भी तरह से चूना किए कुछ भी नहीं मिला तो पानी में मिला के दिलाइए मात्रा एक ग्राम चूना है एक दिन में एक ग्राम से ज्यादा जरूरत नहीं होती एक ग्राम चूना और एक गिलास पानी एक गिलास रस एक गिलास मक्खा या एक दूध सॉरी दूध छोड़कर दही दही में चूना मिला सकते हैं मक्के में मिला सकते हैं रस में मिला के सकते हैं मति मंद सब बच्चों की अभुतवा एक साल में इतने एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं कि आप भरा मति मंद का हूं अब शरीर मंद था उल्टा बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका दिमाग तो अच्छा है लेकिन शरीर अच्छा नहीं एकदम बारीक पचले दुबले न लंबाई बढ़ती है न चौड़ाई बढ़ती है एकदम बारीक बारीक रहते हैं उनको भी यही चूना खिलाई है शरीर के सब्रीट कर रहे हैं मति मंदता के काम आता है शरीरमंद और ये चूना चाहे काम में आता है घुटने के दर्द में कमर के दर्द में कंधे के दर्द में दाँध का खराब से खराब रोग जिसमें पूरा शरीर जकड़ जाए अफड़ जाए और बिस्तर से पलटी लेना भी मुश्किल हो वो लास्ट स्टेज का जो रिमेटेड अंतराइटिस उसको भी खत्म करने की ताकत चूना चूना क्यों चूना लगाइए मत चूना क्यों चूना ठहराइए चूना खाइए तम्बाकू मत खाइए चूना खाइए कभी भी मत खाइए बनना चूना खाइए क्यों ना खाइए अब चूना खाने के बहुत तरीके हैं उसमें दहू में मिला के दूध में मिला के रस में मिला के ये सबसे अच्छा है अंत में कुछ नहीं है तो पानी में मिला रहा और ये भी अगर संभव नहीं है तो घर में जब दाल बनती है तो उनको तो आपकी पत्नी को या माँ को कि थोड़ा सा चूना डाल दें तो सबके दाल में आ जाएगा सब्जी बनती है तो सब्जी में थोड़ा सा चूना डालने बनते हैं सबके कामें और जो कुछ नहीं है तो मिट्टी के घड़े का जो पानी रखा है उसमें चूना मिला देखिए जो भी पानी पिएगा उसको चूना मिलेगा, जाए पर अद्भुत है क्या क्या काम करता है दांत अगर कमजोर है हिम जाए तो चूना खाइए दांत मजबूत होगा आंखों को दिखना कम हो गया है चूना खाइए रोशनी बढ़ जाती है अगर शरीर की हड्डियों में कहीं भी दर्द है चूना खाइए दर्द खत्म होगा हड्डी टूट गई है हॉस्पिटल में गए हैं आपको उन्होंने बैंडेज बांध दिया या प्लास्टर चढ़ा दिया वो तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की ताकत अगर है तो चूने में है तो चूना खाइए अद्भुत है ये आपको के लिए बाधा है चूना खाइए सांस धरना बंद दम भरना बन एक ग्राम ज्यादा सांस में चूना खाइए कट्ठा मत लगाइए चूने लगा पानी खाइए और एक बार का पान में लगभग पांच से सात ग्राम चूना लगता है तो उसको थोड़ा कम करके लगाइए एक ग्राम से ज्यादा जरूरत है रोज खाइए लेकिन एक क्या अद्भुत है ऐसे ही आपके घर में बहुत सारी चीजें है अद्भुत हैं दालचीनी बहुत अच्छी जिसको भी आप तकलीफ मानते हैं कफ की कफ की जितनी भी तकलीफें हैं दालचीनी की तकलीफ कितनी भी तकलीफ हो 40 साल की हो 50 साल की हो दालचीनी का पाउडर शहर में मिलाते मध में मिलाते देखते सुबह सुबह खा लेते ऐसे ही आपके घर में बहुत अच्छी चीज है काली मिर्च बहुत अद्भुत काली मिर्च अगर नियमित सेवन करें तो कभी भी आपको सर्दी जुकाम बुखार वायरल फीवर बैक्टीरियल फीवर होने का कोई चांस है। नहीं क्योंकि बॉडी का रेजिस्टेंस, जिसको प्रतिकारक शक्ति कहते हैं सबसे ज्यादा बढ़ाने की ताकत काली मिर्च है ऐसे ही आप अगर और मसाले में पूछना चाहें तो हल्दी एंटीवायरल एंटी बैक्टीरियल एंटी एंटेट्रिय एंटी फंड पांच गुण एक साथ में हल्दे भरपूर इस्तेमाल करें हल्दी का अभी गले के कैंसर में एक्सपेरिमेंट हुआ है बहुत अच्छे रिजल्ट गले का कैंसर पेट का कैंसर ऑसीओप्यूब का कैंसर हल्दी के रस से ठीक तो मसाले में लगभग 108 सौ हमारे घर में मसाले वो सभी औषधि ध्यान देने की बात बहुत अच्छी औषधि है नमक अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो नमक के पानी से स्नान करें और ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो नमक का पानी पीजिए बीपी बढ़ा हुआ है तो बाल्टी में नमक बोले जो पानी है ना स्नान वाला और उससे स्नान करें, और शरीर को पोछना नहीं 10 मिनट ऐसे ही सूख जाने देना कपड़े पहनिए, लेना आठ दस दिन में ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर देगा और ये नमक का स्नान पानी का रोज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती हफ्ते में दो दिन भी किया तो बीपी ठीक कर देता और जो बीपी लो हो गया है तो नमक को पानी मिला सकती तो नमक है दालचीनी है हल्दी है काली मिर्च है मैथी का दाना है ये सब अद्भुत एक से एक अद्भुत है इलायची है पित्त के सभी रोगों की अद्भुत औषधि। जीरा है पित्त के सभी रोगों की अद्भुत औषधि। जीरा कितना भी गैस बनती हो खट्टी लगा आती हो गैस ट्राइके होता हो जीरे का पानी पीना शुरू कर दीजिए छह सात दिन में ही कटो कर दीजिए हाँ पानी में डाल के बॉइल तो ये हुआ मसाले का ऐसी सब्जियां है सब्जियाँ सब्जी में बहुत अच्छी सब्जी है दूधी दूधी बोकना चौकी वायु के सभी रोगों में अद्भुत काम करती है वायु के लोग आप समझते हैं हार्ट अटैक आना कार्डियल अरेस्ट होना और फिर आपको कभी भी ब्रेन हेमरेज हो जाना कभी भी पेरालाइज हो जाना ये सभी रोगों में दूधी सबसे अच्छी कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रोल कम, तो कम करेगी क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी वायु की प्रॉब्लम कोलेस्ट्रोल बढ़ना एक तरह से ब्लड में ऑब्स्ट्रेक्शन पैदा करना वायु जितने ऑब्स्ट्रेक्शन पैदा करेगी उतनी ही तकलीफ में हर्ट पाती है तो हार्ट का कोलेस्ट्रोल डिपॉजिट कम करना सॉरी ब्लड का ट्राइंगले नॉर्मल रखना है तो दूधी धोपले करना सबसे अच्छी ऐसे ही पित्त की जितनी तकलीफें हैं तित्त की उसके लिए सबसे अच्छी है कीरा खीरा जो आप खाते हैं सलाद ककड़ी एक ककड़ी होती है वो लंबी पतली होती है उसको को होती है और एक मोटा होता है छोटा तो ककड़ी तो ये खीरा और ककड़ी दोनों पित्त की किसी भी बीमारी में अद्भुत काम बहुत ही अच्छे और स्किन डिसीज में भी बहुत अच्छे रिजल्ट खीरे का रस लगाइए आंखों के नीचे डार्क सकते के खत्म कर और अगर शरीर में कहीं भी पिंपल्स हैं हैं, खीरे का रस लगाते हुए बिल्कुल ठीक करते इसी तरह से सब्जियों में एक बहुत अच्छी सब्जी और बैंगन है कफ के सभी लोग ठीक करता है बहुत अच्छी होता है अद्भुत ऐसे आपके पास भिंडी है भिंडी पालक है पालक पालक अद्भुत है रक्त की दूषण के जितने भी रोग हैं रक्त की खराबी के सब पालक से ठीक होते और पालक जैसा एक होता बथुआ बथुआ देना ये तो सुपर मुस्ट कितना अद्भुत है रक्त के दूषण में मेरेपुलस रिजल्ट करना पड़ेगा और बहुत सस्ता है आसानी से महंगी पड़ेगा एक चौला, चौला है चौला है चौला, जीए, चौला, जीए, चौला जीए हाँ, खून साफ करना हो चौड़ाई से अच्छी कोई चीज नहीं पालक है बथुआ है, है चौड़ई इसमें सबसे ऊपर चौड़ाई है फिर बतुआ है फिर पालक खून बढ़ाना हो शरीर में ऐसा लगता है कि खून कम हो गया है तो सबसे अच्छा फल अनार दारिम का रस पीजिए फूल बहुत तेजी से बढ़ेगा पालक का सूप पीजिए फूल बहुत अच्छा से बढ़ेगा भथुए का सूप पीजिए फूल बहुत अच्छे से बढ़ेगा चौड़ाई की सब्जी खाइए फूल बहुत अच्छे से बढ़ेगा एक सब्जी होती है उसको मराठी में क्या करते चौपत्तियाँ एक हिंदी में कहते हैं मराठी में क्या कहते हैं चार पत्ते होते हैं उसमें नहीं चौड़ाई अलग है चौ सब्जियां एक बड़ा और एक छोटा आता है उत्तर भारत में बहुत ये भी बहुत अच्छे फूल बढ़ाने के लिए तो जितने भी पत्ते की सब्जियां हैं बहुत अच्छा हिमोग्लोबिन सब पड़े तो सब्जियां है आपके मैथी बहुत अच्छे। मैथी तो डायबिटीज में भी काम आती है और रक्त को भी शोधन करती है ताजा मैथी सूख माने हरे पत्ते की मैथी सब्जियाँ लेकिन आज कलती है से। हाँ। उससे क्या तो परिणाम हो पाएगा थोड़ा स्म ये बोतल में अच्छा आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि सब्जियां आजकल साइड से पकाई हुई मिलती है उसका दुष्परिणाम शरीर पर होता है लेकिन इस दुष्परिणाम से बचने के लिए आप एक छोटा उपाय कर सकते हैं कि कोई भी सब्जी के बारे में आपको अगर डाउट है कि ये साइड से है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन में डाल दीजिए पोटेशियम परमैग्रेट का उसको पानी में धो उसमें थोड़ी देर के लिए सब्जी डाल दी आधा घंटे पौना घंटे फिर निकाल लीजिए पानी से धो के उपयोग में लाइज पूरा खत्म नहीं होगा लेकिन 60 से 70 परसेंट जो पेस्टिसाइड है उसके ऊपर के सर्फेस तो तो पर पोटेशियम पर महीने रुकने को तुम तो सींच ले अंदर आ गया है वो नहीं निकले तो वो 30 परसेंट कि तुम बिना केमिकल की बिना रसायन की बिना पेस्टिसाइड की भाजी लाओ हम तुमको ज्यादा भाव देके के खरीदें ज्यादा दे पंद्रह वो खरीके लाए उसको अगर आप गारंटी देंगे तो पूरा आप खरीदेंगे वो करके लाएगा और खरीद के आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे नहीं तो आखिरी ऑप्शन है कि आप मिलकर एक खेत खरीदिए और कम्युनिटी फार्मिंग करें कम से कम माहेश्वरी समाज के लोग एक एक एकड़ खेत खरीदें, सब मिलकर कोई बड़ा फार्म बना है उसमें जितनी सब्जी होगी माहेश्वरी समाज को शुद्ध खाई सकता है बचे तो किसी दूसरे समाज को और अभी मल्टीनेशनल कंपनी है जो सब्जियां बेच रही है वो तो बिल्कुल मत कल हमने एक अभी रांची के अंदर में देखा है रिलायंस स्टोर को रिलायंस तो वो टीवी वालों का बोलना गिरा है कि ये दलाल लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं उसका नहीं दलाल नहीं जो सीधे वेंडर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं और मैं आपको मल्टीनेशनल किसी भी डिपार्टमेंट में स्टोर की सब्जी नहीं खाने की सलाह इसलिए भी दे रहा हूं तो कि ज्यादातर सब्जियां उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स से बने वो लोग घर घर जाकर पब्लिसिटी कर रहे हैं हर डोर टू तो डोर जाके बोल रहे हैं हम आपको बाजार से कम रेट में सब्जी घर ला देंगे हाँ क्योंकि उसकी क्वालिटी नहीं है ना जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ जो ओरिजिनल पालक है वो इतना बड़े पत्ते का उनके यहाँ इतने बड़े पत्ते का मिलेगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और जीएम सीड्स का कोई भी ताकत नहीं है शरीर के इसलिए उनकी सब्जी बिल्कुल मत खाएंगे रेंटर से सब्जी लाइए उनसे एग्रीमेंट कर लीजिए हमने कई जगह किया उनको आप बोलो कि दस टका ज्यादा भाव के लीजिए तो।, तो वो शुद्ध शेन खत की सब्जी लाए और उसका टेस्ट आप करेंगे आपके खुद ही पता चले वो कर सके तो सबसे अच्छा है नहीं कर सके तो कम्युनिटी फार्म है एक छोटा सा डेवलप करिए फार्म हाउस वो सबसे ले जाए उसका दे नहीं।, तो तो नहीं, नहीं उसका नहीं होगा अगर इंजेक्शन दे दिया उसमें तो वो तो बहुत ही खराब है तो ऐसी स्थिति में आप लौकी को तय कर सकते हैं जज कर सकते हैं की इसमें इंजेक्शन है या ना मैं आपको हाथ का एक वो बताता हूँ लौकी को जैसे ही खरीद करें तो तुरंत उसमें आपका जो नाखुन है ना इसको दबा के देखिए अगर ये आसानी से गया तो उसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगा हाँ और अगर ये जा नहीं रहा है उसकी सरफेस आपको ऐसा लगती है हार्ड हो गई है तो 100 परसेंट उसने इंजेक्शन दिया है, तो वापस कर लीजिए हार्थ टच करके ही आप फैसला कर सकते इमीडिएट तो हाँ भैंस को ऑक्सीडोसिन का इंजेक्शन देके दूध निकालते हैं बिल्कुल हाँ। तो मेरा यह मानना है कि आप खुद अपनी गाय पान <laughs> और ये सुझाव इसलिए दे रहा हूँ आप अगर नहीं नहीं बिल्कुल अगर आप कार खरीद सकते हो तो गाय भी खरीद सकते स्कूटर खरीद सकते हो तो सर गाय भी खरीदते लेकिन, लेकिन कार धीरे भरोसा किसी लेता कार धीरे भरोसा किसी लेता नहीं नहीं तो इसका ऑप्शन है ना अगर एक फार्म हाउस आप बना सकते हैं तो गौड़ाला भी बन सकता है मारिशली समाज में थोड़ा थोड़ा फंड इकट्ठा करके गाय खरीदिए फार्म बनाइए अच्छी खेती करवाइए शुद्ध सब्जी खाइए शुद्ध गाय का दूध लाइए तो सुख तो यही है और आप ये जो बाजार का भीड़ सेड़ खाएं और लाखों रूपये डॉक्टरों को देते जाए उसमें तो कोई सुख नहीं तो अगर आप सब कर सकते हैं तो ये भी हो सकता है और फार्म चलाने के लिए आपको बहुत सारे कार्यक्रम मिल जाएंगे खेत वाले लोग मिल जाएंगे वो आपके लिए काम करेंगे तो ऐसी जीवन शैली अब कई जगह विकसित हो रही है मुंबई के आसपास में आप देखिए कई ग्रुप्स ऐसे बन गए हैं जो अपने खाने की सब्जी वहां बाजार से नहीं लाते वो गांव में किसानों से अग्रीमेंट किया हुआ वहां से लाते अपनी जलानी गांव के किसानों से लाते अपना गेहूं किसानों से लाते क्योंकि वो ऑर्गेनिक ये आप भी और नागपुर के आसपास ऐसे बहुत खेत है अगर मेरा ऐसा मानना है कि मल्टीनेशनल कॉन्ट्रेक्टिंग फार्मिंग के लिए खेत ले सकती है तो आप क्यों तो नहीं लेते? सरकार ने आपको खुद छूट दे रखी है आप भी किसी किसान से एग्रीमेंट करिए कॉन्ट्रैक्टिंग तो फार्मिंग तो उसको ले जाइए और उसको शर्त लगाइए की तुमको हर साल का एक एकड़ का पचास हम देंगे या पच्चीस देंगे इसमें शेयर खर्च से ही करना वो करेगा खुशी से करेगा जो विदेशियों करना तो आपके लिए भी करेगा तो इस तरह की जीवन शैली में हम आते जाएं तो भारतीयता पड़ेगी और आप सुरक्षित हो जाएंगे निरोगी ये मेरा सुखा और आप निरोगी हैं सुखी हैं सभी रोगी हैं तो कुछ तो मैंने कुछ तो छोटी सी जानकारी दी आपने ये अपनी जानकारी जीवन में काम लाए और इससे आप पूरे बैठकों को तो मेरे आने की कार्यकता है और इस बात को आगे बढ़ाए तो और बताए फूड अगेंस्ट आपको नहीं करना चाहिए। आपके लिए जिस जिसको ईस्ट तो बनता है खमीर बनता है तब उससे पावरोटी बनती है दूसरा है इडली इडली में फर्मेंटेशन के लिए क्या किया जाता है चावल का पाउडर है उसमें उड़द की दाल का पाउडर मिलाया जाता है और वो ज्यादा से ज्यादा बारह घंटे में ईस्क बनता है और उसको आप काम में लाते हो तो एक छह सात दिन का फर्मेंटेड है एक बारह घंटे का है दो में अंतर दोसा में भी वही है दिनों तो में हम फर्मेंटेशन कराते हैं उड़द की डाल के आटे से और वो फर्मेंटेशन कराते केमिकल्स से और केमिकल्स दोनों में एक ऑर्गेनिक है दूसरा बिना ऑर्गेनिक पानी आपके वजन के हिसाब से आपका वजन है उसमें 10 का भाग दे दो सीधा फॉल होगा आपका जितना वजन है उसमें दस का भाग दे दो जितना, जितना अंक आए उतना लीटर पानी दो एक दिन चौबीस आपका वजन साठ किलो है 10 का भाग ले दो 6 आया तो एक दिन में छह लीटर पानी पी सत्तर किलो है 10 का भाग दे दो 7 लीटर आया 24 घंटे में 7 लीटर पानी पीना 40 किलो वजन है तो चार 50 किलो तो पानी दे सीधा समय सवेरे उतनी पानी के लिए भी थोड़ा कॉन्ट्रीडिक्शन पड़ता है मुंह धोए बिना पीने की कहता है ज्यादा जो जानकारी है शास्त्रों में वो बिना मुँह धोए ही उनका ये कहना है ऋषियों का जिन्होंने इसके सबसे ज्यादा रिसर्च किया है कि रात को मुंह धोके सोना चाहिए सुबह उठते ही जितना मुंह धोए पानी पीना चाहिए क्यों मुंह धो दिया तो जो लार है वो तो निकल गई पानी के साथ वो तो अंदर जाने के लिए है लार को जितना अंदर ले जाएं उतना ही अच्छा जितना बाहर फेंकेंगे उतना ही नुकसान ये जो तो गुटखा खाने वाले हैं ये सब लाड़ को डूबते रहते हैं इसमें उनको सबसे ज्यादा नुकसान गुटके से जितना नुकसान है उससे ज्यादा उनकी लार जो फूकी जा रही है उससे बड़ा नुकसान तो ये गुटके खाने वाले मावा खाने वालों को अगर हम समझाएंगे इसको फूको मत तो वो कह लार लाल हम इम्पोर्टेंट इतना बंद कर देंगे तो गुटका खाना ही बंद हो जाएगा तो अच्छा है ना दोनों बाते ही बातें हो जाएंगी ये जगह जगह हमारी दीवार खराब होने से बच जाएंगी और अपना उनका शरीर भी बारह महीने सर्दी क्या करना है बारह महीने जिनको भी सर्दी रहती है उनका प्रतिकारिक शक्ति कम है इसका मतलब ये है तो आप सीधे से थोड़े दिन चूना खा लेंगे तीन महीने में आपको हमेशा के लिए सर्दी की समस्या खत्म या तीन महीने आंवला खा तो भी सर्दी की समस्या हमेशा के लिए खत्म और रिजल्ट देखिए जीज़। बहुत जीज़। बहुत अच्छे अगर अगर विनेगर आपके पास है तो पानी में विनेगर मिला मिलेंगे लगभग एक लीटर पानी अगर है तो 10 से 15 मिलीलीटर या 20 मिलीलीटर तक विनेगर मिला सकते हैं और विनेगर थोड़ा सब्जी में डाल के खाएं तो और भी अच्छा विनेगर अगर थोड़ा सब्जी में डाल के खाएं सिरका का नहीं तो अचार में जरूर डलवाइए अचार के रूप में भी खाइए तो भी बहुत अच्छा है क्योंकि तो शरीर को बहुत तो आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिय की सप्लाई करता जी है बहुत आवश्यक घंटे बाद हम दूर जाते हैं जब तक सुनते हैं तब तक याद रहता है घंटे तो इसकी किताबें दलवाऊंगी एक किताब बनाया स्वदेशी चिकित्सा दूसरा है सौंदर्य चिकित्सा सौंदर्य चिकित्सा स्वदेशी चिकित्सा का अंतर क्या है स्वदेशी चिकित्सा माने रसोई घर में जो भी मसाले हैं उनसे होने वाली चिकित्सा सौंदर्य चिकित्सा माने स्किन की जितनी डिजीज है सोराइसिस एक्जीमा पिम्पल्स एक्मे डार्क सर्किट ये सब स्किन की तो स्किन की जितनी भी रोग हैं, उनकी चिकित्सा सौंदर्य चिकित्सा तीसरी है गोमूत्र चिकित्सा गाय के पेशाब से मूत्र से आप कौन कौन सी बीमारी ठीक कर सकते बिना किसी टैक्स के बिना किसी कॉस्ट के कैंसर तक भी चौथी तो एक पुस्तक है अपने डॉक्टर स्वयं बने माने स्वयं चिकित्सा मैंने जो कुछ सिखाया वो उसी दिशा में ले जाने के लिए कि आप अपनी चिकित्सा स्वयं करें फिर एक है अहिंसक चिकित्सा स्वावलंबी और अहिंसक मैंने किसी भी जीव को मारे बिना किसी की हत्या किए बिना आप अपने सारे ट्रीटमेंट कैसे कर सकते कोई भी दवा बनाने में किसी जीव की हत्या न हो वो ट्रीटमेंट कैसे कर फिर एक आखिरी पुस्तक बनाई है वो सबसे महत्वपूर्ण है गंभीर रोगों की चिकित्सा कैंसर डायबिटीज हर्थराइटिस बम टीवरिस ऐसे अड़तालीस गंभीर रोग हैं जिनमें मृत्यु की संभावना बहुत होती है इन सबकी चिकित्सा आप कैसे करें अपने रसोई से गाय के मूत्र से रसोई की औषधियों से वो गंभीर रोगों की चिकित्सा ऐसी छह सात किताबें हैं बाहर एक स्टॉल है उसको आप ले जाए किसी भी किताब पर हमारा कॉपी है सबको कॉपी करने का राइट हमने ये किताबें बनाई छह सात साल की रिसर्च से लेकिन हमारा कोई तो कॉपीराइट आपको अच्छी लगे आप अपने नाम से छपाई अपनी संस्था के नाम से छपाई और गली गली बाकी तो हमारा उद्देश्य है कि भारतीयता बढ़े लोगों का जीवन सुखी है तो ये इसी विषय पर कैसे भी बनाएंगे जैसे भारत और यूरोप की मैं अंतर बता रहा था ये विषय बहुत लंबा है और आप इसको ध्यान से और आराम से सुनना चाहें तो एक सीढ़ी बनाई है डी ये लगभग तीन घंटे वो आप ले सकते हैं। भारत और यूरोप ये ही नाम दूसरा मैंने जो बोला चिकित्सा का और ये कई कई बातें इनकी 40 घंटे की एक ऑडियो सीडी भी है एमपी फॉर्मेट वो भी है और भी दो तो चार विषय पर वीडियो और ऑडियो सीडी वो आप ले सकते हैं सुनकर दूसरों को सुना सकते हैं उस पर भी हमारा कॉपी करके दूसरों को ले सकते आखिरी मैं आपसे पर्सनल अपील जरूर करना चाहता हूं कि हम पूरे भारत में अभियान चलाते हैं तो किसी से डोनेशन नहीं है तो फिर ये कैसे चलता ये अभियान चलाने के लिए हम खादी बनाते हैं जैसे गांधी जी खादी बनाते थे और बेचते थे खादी बिक्री से जो पैसा आता था उससे आजादी लाओ आंदोलन किया तो हम भी अभी खादी बनाते है। हमारे हैं हमारे कार्यकर्ता है चरखा चलाते हैं सूट बनाते हैं बोलता है खादी बनाते हैं वो खादी की बिक्री करके हमको जो फंस आते उससे हम भी अपना तो हमारे कार्यकर्ताओं की बनाई हुई कुछ खादी भी आई है बाहर आप अगर थोड़ा भी खरीदेंगे तो हमें मदद करेगी तो आप खादी खरीदें वो मेरी आपसे अपील है ताकि हमको पंच दे और पुस्तक और सीढ़ी खरीदने वो आपकी आवश्यकता है ताकि आप उसको दूसरों में बिलुप कर सकें तो थोड़ा मेरी मदद हो थोड़ा आपकी मदद हो इस देव तरीके से हम एक दूसरे के सहयोगी बनके आगे बढ़ें ऐसी भावना के साथ आपका आभार बढ़े ये भी यूरोपियन शैली का ये है मॉल हाँ बिल्कुल उसका विरोध आपके हम तो बहुत बुरी ताकत से मॉल का विरोध कर रहे हैं जहाँ जहाँ मॉल खुल रहे हैं हम सब उनके खिलाफ और कई जगह खोलने ही, ही जा रहे और मैं आगे एक फॉर्मल बोक ऑफ थे हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी दी हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे लाल मधुषण जी सारे जी का जिन्होंने हमारे आशीष ऐसी स्वीकार किया हम आभार प्रकट करते हैं श्री अश्विन जी का जिनके सहयोग से आज यह कार्यक्रम संपन्न हुआ हम आभारी हैं श्री अखिल भारतीय माइत्री महासभा श्री श्यांबा राठी के जिनकी तरफ हमें ये पक्ष सभा उपलब्ध कराया हम आभारी हैं आप सब लोगों के तो यहाँ पर आकर कार्यक्रम की शुभावनाएं धन्यवाद हाँ जे, जे, आग, एक दो तीन चार पाँच छः छः सर जी थोड़ा कितना बताइए पच्चीस रुपये एक मिनट इसमें आपको रेडीमेडी मिल जाएगी सही इसकी यही क्वालिटी के आई बाय करता सिग्नल के सपोर्ट करे और ना कर ले और उसमें से भी के लगे और उसमें से भी के लगे और उसमें से भी के लगे और जनरल लॉ और मना कर दो हमारे पास हमारे कोई दिक्कत है